जो मैं और मेरा शरीर ये दोनों सतत इस ब्रेन के माध्यम से मेधस्तंत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है ठीक है ये बात तो सारी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है किसको ट्रेन कर रहे हैं यदि हम शरीर को सीख रहे हैं यदि हम शरीर को सीखते हैं बच्चे तो ट्रेनिंग किसकी हो रही है ट्रेनिंग किसकी हो रही है ट्रेनिंग किसकी हो रही है ट्रेनिंग किसकी हो रही है शरीर में कौन से भाग की ट्रेनिंग हो रही है खाली ब्रेन को ट्रेन करें हम हाँ जी। रिफ्लेक्सेस क्या है अच्छा प्रश्न पूछा नहीं रिफ्लेक्सेस क्या है अभी बहुत सारा साइंस तो मानता है कि साइंसक्सेस ऑटोमेटिक है बॉडी खुद ही कर देती है।, है ना विज्ञान में ये मान्यता है कि सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो शरीर खुद ही करता है आपका निर्णय नहीं होता है ऐसा आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है रिफ्लेक्सेस कोई शरीर में रिफ्लेक्स का मतलब है कि जीवन में या में में जो निर्णय हुआ वो ब्रेन में गया और वहाँ से ये रिफ्लेक्स होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल इलेक्ट्रो है ना हम न्यूरो मोटर सिस्टम की हम बात करते हैं उस विधि से ये शरीर में चला जाता है और शरीर का जो भी स्थिति है परिस्थिति है उसका वापस इन्फॉर्मेशन एक तो यह समझ में आता है ये रिफ्लैक्स चलता रहता है दूसरा जो निर्णय पूर्वक होता है वो सब जीवन में होता है शरीर में कोई निर्णय नहीं होता है इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं तो ये उसको मिटा देंगे फिर जैसे लेकिन ये निर्णय बहुत तेज गति से होता है तो हमको पता नहीं चलता है कि हमने निर्णय लिया है या नहीं लिया है इतनी तेज गति से होता है आपकी आपको अपने निर्णय को लेने की प्रक्रियाओं को यदि ध्यान दोगे तो समझ में आएगा है ना नहीं तो वो इतनी तेज गति से है तीव्र गति से है कि आपको पता नहीं चलता कि निर्णय आप ले रहे हो जैसे एक उदाहरण के लिए एक कलेक्टर साहब अपने घर में बैठे रहते हैं कलेक्टर अपने घर में भी रहते होंगे रहते होंगे और वो नए नए कलेक्टर हैं और घर में उनका एक बेटा है और एक पिताजी भी रहते हैं और पत्नी भी रहती है घर में वो अखबार पढ़ रहे हैं पीछे से टप्पल मार उनके कोई मारे पटाख से तो उनका एक अलग तरीके से रिफ्लेक्स होता है क्यों क्योंकि उनको पता रहता है कि मेरा छोटा बेटा बार बार आकर टपली में मारता रहता है मेरे पिताजी भी मार सकते हैं कभी बहन भी मार सकती है तो वो गुस्सा नहीं होते हैं कौन है ऐसा नहीं कर सकते यदि मान लीजिए वो अपने दफ्तर में बैठे हैं तो उनके पहले से अपनी एक सिचुएशन के बारे में हमारे में बना रहता है कि यहाँ किसी की मजाक नहीं कि मेरे टप्पल में मारे और यहाँ यदि किसी ने टप्पल में मारा या नाम से बुलाया तो उसको अभी उस प्रकार से रिएक्शन होगा है ना उसके कलेक्टर का नाम राम हो और उसके कलेक्टर का रहे कार्यालय को लोग चलाए रामप्रसाद रामप्रसाद उसको सुनाई देगा कि मेरे को बुला रहे हैं क्योंकि उसमें उसको उसका निर्णय पहले से हो चुका है कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि जो मेरे नाम से बुलाए कोई चपरासी को बुला रहे हैं राम वो राम लेकिन यदि वही कलेक्टर अपने पुराने घर में गाँव में चला जाए जहाँ वो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता था उस मोहल्ले में खेलता था है ना उसके वहाँ दोस्त थे अभी यही कलेक्टर साहब यदि अपने उस गाँव में घूमने जाएंगे और पीछे से कोई राम आवाज़ लगाएगा तुरंत मुड़ देखेंगे किसी मेरे को पहचान लिया शायद तो ये सब रिफ्लेक्स नहीं है सब जीवन में होने वाला निर्णय है इसको शरीर में नहीं देख सकते हैं लेकिन इतनी तेज़ गति से होता है कि आप उसका अनुमान नहीं कर सकते हैं एक छोटा उदाहरण देते हैं आपको आखरी है ना आखिरी बॉल है चौका मारना है और मैच तभी जीत पाएंगे बैट्समैन या खड़ा है है न लास्ट बॉल है और चौका पड़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए अभी अभी देखिए कितना कितना कितना तरह के निर्णय होता है वो बॉलर वहां से दौड़ा उसके पहले इसको स्पष्ट है कि मुझे चौका मारना ही है बॉल वहां से छूटती है है ना उसके बाद वो छूटते से उसका अनुमान करता है कि बॉल कहाँ गिरने वाली है और अगर ये ऑन साइड में आ रही है और ऑन साइड में अगर मैं चौका मारूंगा मारने का प्रयास करूंगा तो ऑन साइड में चार फील्डर है और है ना अगर वो ये ठीक से नहीं पड़ा तो ये कैंच हो जाएगा और कैंच हो जाएगा तो कल मेरे घर में जाके लोग है ना पूरी दुनिया के लोग जाके पत्थर फेंकेंगे मेरा गुरु है ना नाराज हो जाएगा सोचा कि तेरे को इसी के लिए दिन सिखाया था है ना माता ने जो जिंदगी भर जो मेहनत किया पढ़ाया लिखाया ये करा और कैसे तो भी करके क्रिकेट एकेडमी में भेजा इत्यादि इत्यादि और जितने टीचर ने जो जो भी ट्रेनिंग दी थी कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए वो सारा का सारा निर्णय है, है ना और यदि ये चौका ठीक से पड़ेगा तो कल तो मेरे वाई वाइफ अखबार में सब छपने वाला है ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है इतना सारा पूरा कहानी वो बॉल यहाँ तक आए इसमें वो कर लेता है और अगर ये ठीक से कर पाया तो उसको ठीक से पहचान पाया और सही चौका पड़ता है तो होता है नहीं तो गया तो गया तो जीवन में जो निर्णय होता है वो कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो सेकंड तो बहुत बड़ी चीज होती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत बड़ी चीज होती है है ना आप उसके कभी मैथमेटिकली गणना ही नहीं कर सकते उतने कम समय में भी वो पूरा का पूरा विस्तार से पूरा निर्णय कर लेता है उसके बाद खड़ा होता है तो जीवन की गति सर्वाधिक तेज गति शरीर की गति बहुत स्लो है जीवन की गति ज़्यादा है शरीर की गति अपने निश्चित है ये, ये प्रकार इस प्रकार से प्रकृति में एक मैचिंग है कि जीवन तेज गति वाला काम करने वाला मैं जो है जिसको जीवन कह रहे हैं मैं कोई जीवन कह रहे हैं तो जीवन जो है वो तेज गति में काम करता है शरीर धीमी गति में काम करता है इस विधि से ही मानव सुखी हो सकता है प्रमाणित हो सकता है प्रकाशित हो है जैसे बिजली तेज गति से काम करने वाला और बल्ब छोटी इकाई बिजली बड़ी इकाई बल्ब छोटी इकाई इसी प्रकार से यह प्रकाशित होता है ठीक मानव में भी यही कि जीवन जो है वो अक्षय शक्ति संपन्न है है ना और शरीर जो है वो लिमिटेड इकाई है इसीलिए इसीलिए ये प्रमाणित होना समझदार होना सुखी होना इत्यादि इत्यादि सब चीजें बन जाती है। ये बात समझ में आ गया तो ब्रेन और ये इसका पूरा कार्यक्रम समझ में आए रिफ्लेक्स ठीक से समझ में आ गए हाँ जी सारी ट्रेनिंग ब्रेन में हो रही है, उसके आप है क्या? अरे शरीर को चलाने के लिए ट्रेनिंग ब्रेन में होती है भाई जैसे आप डांसिंग सीखते हो तो डांस जीवन में निर्णय है कि ऐसा ऐसे स्टेप लेना है वो ट्रेनिंग ब्रेन की हो रही है आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो ताकि वो सिग्नल आगे फटाफट चले जाएं। तो ब्रेन से तो ये शरीर पूरा जुड़ा ही हुआ है ब्रेन से तो शरीर जुड़ा हुआ है इसके बीच में कोई गैप्स नहीं है जो कुछ भी ट्रेनिंग होनी है वो क्या कर रहे हो आप सारी ट्रेनिंग हो हो रही है? ब्रेंग ब्रेंग हो रही है? है। ब्रेन में ठीक कहा बात आपने सोचा कि हाथ हिलना चाहिए तो ये हिलना चाहिए आपने सोचा कि ऐसे हिलना चाहिए लेकिन सिग्नल वहां पे किस प्रकार से डेवलप हो ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कैसे ऐसे हिले हाँ जी कोई दूसरा कुछ कहना चाहता है हाँ जी माइक किसके हाथ में भैया जिसके हाथ में वही नहीं पटल पहले हाँ जी तो आ, ये जो हम आ, दिन ट्रेनिंग कर कर कर रहे रहे हैं हैं ये ये ब्रेन की कर रहे हैं कि मैं की कि पकड़ नहीं पाया ये ट्रेनिंग नहीं ट्रेनिंग है दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग थिंग ट्रेनिंग तो तो ये ये मैं ये है है है ना ये में की है। समझना है। अच्छा भाई आप, जी हाँ जी आ, ये मैं को हम लोग कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कोरिलेट कर सकते बिल्कुल भूल जाइए इसको जितना आप सबकॉन्शियस कॉन्शियस के टुकड़े करते जाते हैं मैं के हम कई सारे टुकड़े कर दिए अब तक और उसमें हम फंस गए हैं थोड़ी देर के लिए उसको उसको आराम दीजिए है ना ऐसा कोई टुकड़ा नहीं होता कि कॉन्शियस अलग और सब अलग ऐसी कोई चीज नहीं होती आपकी जितनी समझ होती है उतना आप निर्णय करते हो आप चाहते कुछ हो करते कुछ हो तो इसको यहाँ दो टुकड़े कर दिए हमने भ्रमित आदमी में ये दो टुकड़े होते हैं चाहते आप कुछ और हो कर कुछ और रहे होते हो तो आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं तो कॉन्शियसली कर रहा हूं और सब कॉन्शियस मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है ये बेसिकली भ्रम है ये बेसिकली भ्रम है है ना और भ्रमित आदमी का विज्ञान अगर समझ जाएंगे तो ऐसा कॉन्शियस और सब में फंसा रहता है अभी हम दोनों को एक मिलाकर समझने की बात है ना अभी कैसे आप कॉन्सियस कॉन्शियस को निकाल के लाए कि आदमी बोलता कुछ है करता कुछ है है ना कुछ कर रहा होता है चाहता कुछ हो रहा है तो उसके अंदर सब कॉन्शियस में बैठा है यार मेरे को तो है ना एक बार प्रधानमंत्री बनना था बातें कर रहा है कि यहाँ पर कुछ और कर रहा है। तो चाह कुछ हो रहा है कर कुछ हो रहा है ये जो हमारे अंदर विरोधी चीजें है ये जो हमारे अंदर स्प्लिट हो गया इस स्प्लिट को हमने टेक्निकल नाम दे दिया कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई कॉन्शियस सब कॉन्शियस कोई चीज नहीं है अगर स्प्लिट पर्सनालिटी है आप तो दो चीजें हैं आपके पास अगर आप आप आप अपने आप में यूनिफाइड हैं यदि आप अपने आप में जागृत हैं तो आप वन पर्सनालिटी हैं आप जो चाहते हैं वही कर रहे हैं और वही होता है फिर ओके okay. तो ये सब भ्रमित आदमी का मनोविज्ञान वो ठीक लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं ऐसा नहीं है लेकिन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो कुल मिलाकर भ्रमित आदमी में टुकड़े हुए रखे हैं वो चाहता कुछ है करता कुछ है होता कुछ है बोलता कुछ है जो बोलता है वह करता नहीं जो करता है उसको बोलता नहीं शर्म आती है तो ये सब झंझट बना हुआ है दीदी -दी, इसको बहुत अच्छे से समझिए ये।, ये सारी टेक्निकल टर्म्स में जाके हम कहीं खो जाते हैं जैसे हमको समझ में आ गया है ना अभी आप समझ लीजिए आप कुछ चीज़ें चाहती हैं अगर उनको ठीक से समझ पाओगी तो वो करोगे वो बोलोगी तो ये यूनिफॉर्मिटी आपको अपने में चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए खत्म हो गई कहा यदि ये हमारे में कंसिस्टेंसी हमको चाहिए अगर हम ऐसे जीना चाहते तो इन तमाम तरह के जो उठपटांग चीज़ें हमने सुन रखी हैं इनसे थोड़ी देर के लिए अपने को बचना चाहिए या इसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए ठीक है ये बात भैया जी इधर ऊपर हाँ आ, आपने जैसे बोला कि इसको सबकॉन्सियस कॉन्सियस इनको हम स्प्लिट कर दिए जबकि वो जो चीज़ एक ही है तो एक दृष्टिक से तो ये देखा जा सकता है कि जो मैं और शरीर को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं हाँ तो वो भी तो स्प्लिट नहीं किया जा सकती क्योंकि मैं जो है शरीर के बिना तो एग्जस्ट ही नहीं कर सकता है हाँ। हो, विचार धारा दो अलग -अलग हो तो आचरण की धाराएं भी अलग अलग होंगी ये कठिन हिंदी है सामान्य हिंदी है सामान्य हिंदी में बात हो रही है यदि आप दो तरीके से चीजों को सोच रहे हैं तो दो तरीके से आचरण करेंगे और और अभी हमारा दुख क्या है कि एक आदमी एक समय कुछ आचरण करता है एक समय कुछ करता है आचरण भिन्न होता है आती है, तो हमारे आचरण में ही केवल कारण है कि हमारा परिवार नहीं बन पा रहा है हमारे परिवार में जिनके साथ भी हम इतने साल रह रहे हैं उन वो लोग हम पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा आचरण में कंसिस्टेंसी का अभाव हो गया उसका मूल कारण देखने जाओगे तो आप चाहते कुछ हो करते कुछ हो ठीक तो चाहने करने को में एक होने के लिए समझने की जरूरत है ठीक इसी प्रकार से मानव में देखेंगे तो मानव में अब शरीर में हम देखेंगे तो दो किडनी है और एक लीवर है तो हमने क्या टुकड़ा कर दिया समझना टुकड़े से नहीं होता है समझना पूरे का होता है कि कैसे ये मिलके काम करते हैं ऐसे ही इसको भी हम समझ रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत है इसकी कोई जरूरत है और मानव इन दोनों को मिलकर एक चीज है है ना तो टुकड़ा नहीं कर रहे जोड़ के समझ रहे हैं ये ठीक बात है चलिए हाँ जी भैया तो ये जो जो वो सही है हाँ दे, हाँ दे। है कि कि नहीं बताइएगा मैं मैं का संवाद है शरीर के साथ जी। वो ब्रेन के थ्रू हो रहा है और अगर उन तीनों में जो समन्वय है ब्रेन मैं और शरीर के अंदर जी तो जो सोच जो फिर उसके बाद एक ही चीज जो अगर ये ये एक सही हो जाता है तो फिर मैं को क्या करना है उतना समझना शेष रह जाएगा जी जी बिल्कुल ठीक बात है एक उम्र में हम जैसे कल हमने देखा कि बच्चों को हम ये शरीर पे नियंत्रण सिखाते हैं बच्चा सीखता ही है प्राकृतिक विधि से उस समय पूरा ट्रेनिंग ब्रेन का हो रहा है और ब्रेन का ट्रेनिंग हुआ मतलब शरीर का ट्रेनिंग हो गया जैसे आप डांस करते हो जैसे आप पियानो बजाते हो तो आप ऐसे ऐसे बजा सकते हो लेकिन पियानो में कोई एक्सरसाइज भी होती है जब आपको ऐसे बजानी होती है विच इज वेरी आप देखोगे ब्रेन में कुछ होता है हर हर स्किल जो भी आप सीखते हो उसका जो सीखने का भाग है वो यहाँ हाथ में नहीं हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ लेकिन उसका ट्रेनिंग भाग कहाँ हो रहा है कहाँ पे कौन ट्रेनर है मेधस्तंत्र जो है हमारा वो ट्रेनर है एक आयु के बाद मेधस्तंत्र हो जाएगा पुराना उसका फंक्शन जो कम एक आयु शुरू में वो फंक्शन कम करता है मैं तो पूरा ही उतना रहता है मैं उतना का उतना रहता है लेकिन बचपने में मेधस्तंत्र विकसित नहीं हुआ रहता है तो तीन साल चार, चार साल पाँच साल छः साल में जाकर धीरे धीरे धीरे धीरे विकसित होता है और उधर 70 साल 80 साल 90 साल के बाद वापस इसका शुरू होता हैं तो हमको हमको इस प्रकार से वेरिएशन दिखाई देते जी सर और वी नीड फूड फॉर बॉडी राइट मैन वॉट इज इट समझना जब तक आप अपने होने का प्रयोजन नहीं समझते हैं कल ये लिखा ही था आपकी उपयोगिता क्या है यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको अपना फ्यूल नहीं मिला तो आप अतृप्त हैं अभी तक फिर से दोहराऊ यदि आपको अपनी उपयोगिता समझ में नहीं आई एक उम्र के बाद बारह चौदह पंद्रह सोलह साल तक अठारह साल तक समझ में नहीं आई तो आप अपनी उपयोगिताओं को इसमें मान लेते हो मेरी उपयोगिता कोई भाषा सीखना है सिखाना है कंप्यूटर चलाना है इन सब में अपनी उपयोगिता को जब पहचानने जाते हो तो आप अपने में अतरप्त इसलिए रहते हो क्योंकि आपको जो टाइम सी फूड मिलना चाहिए था न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था है ना आपके टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं वो नहीं मिला तो उपयोगिताओं के साथ जीने की आहड़ता नहीं बनी एलिजिबिलिटी नहीं बनी उसके कारण जो पर्पस होना चाहिए था आपको आपसे जो पर्पस फुलफिल होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसी में आपका जो एक्शन प्लान है वो उठपटांग बन गया इस प्रकार से आपकी टांग खींच गई एक जगह उपयोगिता का अभाव दूसरी जगह पर्पजलेसनेस और तीसरी जगह जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई बहुत ठीक ठीक एक्शन प्लान नहीं है इस प्रकार से तीनों तीनों ही तीन प्रकार के इंडिकेशन बन गए जिसमें ये समझ में आया कि ये फूड हमको सप्लाई नहीं हो पाया ये फूड कहाँ से मिलना चाहिए था मेरे को सोर्स क्या है इसका शिक्षा और व्यवस्था और शिक्षा और व्यवस्था में यदि नहीं हो पाया तो हम अधूरे रह गए अधूरे फिर ज़िंदगी जीनी है है ना अधूरे पैदा होना प्राकृतिक है एक उम्र में पूरे होना ज़रूरी है समझ के रूप में पूरा होना और यदि वो नहीं हो पाए तो फिर अधूरे जिंदगी जीते हैं अंदर से खालीपन रहता है सब कुछ होते हुए भी, भीतर का खालीपन है न भरता है या बढ़ जाता है इस खालीपन का जो शोर है इस खालीपन का जो पीड़ा है वो इतना बढ़ जाता है इसके अंदर से इतनी पीड़ा आती है इतनी शोर होता है कि तमाम तरह का म्यूज़िक आपको फिर बढ़ाना पड़ता है आप डीजे क्यों लगाते हो आजकल क्योंकि भीतर का जो आवाज़ है जो बार बार बता रहा है आपको कि मैं खाली हूँ मैं खाली हूँ उस आवाज़ को आप दबा नहीं पा रहे हो तो आप बाहर की आवाज़ों को बढ़ाते हो दौड़ते हो यहाँ से वहाँ इंडिया से अमेरिका पाकिस्तान इधर उधर भागते रहते हो क्यों क्योंकि भीतर में से आपके अंदर में से शांति नहीं है आपको भीतर में से खालीपन दूर नहीं हुआ है पूरी दुनिया को नाप के आ जाने के बाद भी पूरी दुनिया में रहने के बाद भी मॉल में जाने के बाद भी आप कितनी भी भीड़ में रह लो अंदर का खालीपन धीरे धीरे धीर बढ़ता चला जाता है और बाहर से कोई चीज़ इसको दबाने वाली बनी ही नहीं है ये बात समझ में आ गया चलिए नहीं जैसे कि शिक्षा की शिक्षा और व्यवस्था में तो अभी भी एक शिक्षा व्यवस्था है लेकिन वो अव्यवस्था है और शिक्षा का कोई मानवीकरण भी नहीं है जी लेकिन बहुत सारे लोग है जो की शिक्षा और व्यवस्था में उसको सही करने के लिए काम कर रहे है तो क्या वो ऐसा माना जा सकता है की वो हाँ देखिये हर एक आदमी सही करने के लिए काम कर रहा है दूसरे को एक बात दूसरी बात सही समझे बिना सही हो सकता है हम हमारे पास जानकारी उतनी की उतनी है खाली खाली चाहत के सहारे हम कूद पड़ते हैं सही करने के लिए चाहत सब में अच्छी है चाहत में कोई कमी नहीं सभी भ्रमित से भ्रमित आदमी लुटरे से लुटेरा आदमी आतंकवादी से आतंकवादी आदमी की चाहत और जागृत मानव की चाहत दोनों की चाहत समान है चाहत को कोई कोई देख लेते हैं तो कूद पड़ते हैं उसके अनुसार योग्यताएँ नहीं है इसीलिए चीजें घटित नहीं हो पा रही इसीलिए मैंने कहा कि आपकी निष्ठा में प्रयास में कमी नहीं है योग्यताओं में कमी है कॉम्पिटेंस नहीं है कॉम्पिटेंस क्यों नहीं है क्योंकि समझ में कमी है तो आप पूरा कार्यक्रम समझ में आता है कि मानव एक बच्चा पैदा होता है अब हम नेचुरल बात करें ना बच्चा पैदा होता है उसकी समझ पूरी नहीं होती है तो पूरा कार्यक्रम क्या है हम सबका ज़िंदगी का समझ पूरी हो तो जिंदगी का प्रयोजन क्या है शिक्षा और व्यवस्था ऐसी हम पे काम करें शिक्षा और व्यवस्था पर हम ऐसा काम करें जिससे कि हर बालक की समझ पूरी हो सके एक तो जीने का ये एजेंडा हो सकता है देखो वन एटी डिग्री है आपके जीने का एक प्रयोजन हो सकता है कि आपको यदि ये समझ में आ जाए कि मैं मानव हूँ और मानव जाति के साथ मेरा संबंध है और मानव की कुल दिक्कत इतनी है प्राकृतिक रूप से बात कर रहे हैं अभी किसी गलती नहीं निकाल रहे हैं कि उसकी समझ पूरी होना ये आवश्यकता है तो मेरी ज़िंदगी का प्रयोजन ये मुझे समझ में आया कि समझ में पूरा होना के लिए पहली जरूरत मेरी मेरी समझ पूरी हो और मैं इस समझ की पूरी पूर्ति के साथ शिक्षा और व्यवस्था के लिए काम कर सकूं जिससे कि हर बालक धरती पर पे जो पैदा हो उसकी समझ पूरी हो एक हमारा जीने का स्वरूप एक एंड ये है अदरवाइज एक एंड दूसरा है लाल निशान वो क्या है ये कोई बता सकता है वो क्या है सुबह सुबह का मौसम है बहुत बढ़िया आप लोग बड़े अच्छे मन से बैठे हो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जीने के दो स्वरूप हो सकते हैं आप तय करिए कौन से स्वरूप में आपको जीना है एक स्वरूप मैंने बताया कि आप ऐसे एक जीने के डिजाइन को पहचाने आपका जिंदगी का प्रयोजन ही यही है कि शिक्षा और व्यवस्था हो ताकि अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था बने इसलिए नहीं कि लोग अभी खंडित हो गए बल्कि इसकी आवश्यकता हमेशा है इसलिए नहीं है कि लोग अभी अखंडता में जी रहे हैं इसलिए खंड की जरूरत है अखंड की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि अखंड इसलिए जरूरत है क्या क्योंकि धरती अपने में अखंड है तो हमको अखंडता पूर्वक जीना ही है इसलिए ज़रूरत है दुखी होने से सुख नहीं चाहिए हमको दुखी होने के कारण सुख की आवश्यकता ऐसा नहीं है दुखी है ना होना इसलिए हो रहा है कि सुख नहीं है तो सुख हमारी मौलिक आवश्यकता है ये नहीं कि हम दुख से चालित होकर सुख की बात कर रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं कि आज अखंड नहीं है इसलिए हम अखंडता की बात कर रहे हैं ना धरती अपने आप में अखंड है मानव और मानव जाति एक है अखंड है अगर ये ये बात को हम ठीक से समझते हैं तो कुल मिला के मानव के जीने का प्रयोजन क्या बना कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो उसके लिए कार्यक्रम क्या बना शिक्षा और व्यवस्था का पूरा होना ये एक कार्यक्रम बना अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर क्या काम करते हैं कोई बता सकता क्या करते हैं भ्रमित सुख में रहते तो करते क्या है? बातें करते हैं बाकी सब तो बातें कर रहे हैं कर कह रहे हैं एक्चुअली क्या कर रहे हैं इसमें कर कह रहे हैं तो एक तो काम कर रहे हैं अपराध बिल्कुल ठीक बात अपराध तो कर ही रहे हैं एक काम कर रहे हैं या तो सब... खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं या तो कोई समय खा रहे होते हैं और बाकी समय खाने की प्रयोजन कर रहे होते तैयारी में लगे रहते हैं देखो सुन के थोड़ा पत्थर रखना पड़ेगा या तो हम खाना खाते हैं खाते रहते हैं या खाने की तैयारी में लगे रहते हैं ठीक हो गया अगर ये काम हम करते हैं पूरी शिक्षा भी ये करी संविधान भी ये करा है ह्यूमन राइट भी ये बोला कि खाओ और खाने की तैयारी में लगे रहो अगर मानव का कुल वैभव इतना हो तो एक्चुअली मानव प्रैक्टिकली काम क्या कर रहे हैं तो सुन के खराब लग सकता है तो अच्छी बात है केवल एक काम कर रहा है टॉयलेट भरने का काम कर रहा है क्या कर रहा है सेफ्टी ट फीलिंग प्रोग्राम जब भी आप अपने आप को ऐसे पहचानते हो कि मैं तो सिर्फ खा के पट्टी करने वाले मशीन हूं एक दिन मैंने ऐसे बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आखिर यार ये ये ही ज्ञान है तो बाकी लोग कर क्या रहे हैं बाकी वो बोले बाकी लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मैंने बाकी इंसान फिर क्या है बोले बाकी इंसान टट्टी बनाने की मशीन ये उनका वर्ड है भैया इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर दूसरा जो आपने बताया लाल ने चाहते बहुत सारे हैं बोलते बहुत सारे हैं योजना बहुत सारे बनाते हैं, हैं एक्चुअली कर क्या रहे हैं क्या तो खा रहे हैं या खाने की तैयारी में हम खा ले हमारे बच्चों को खिला दें वो कैसे खाने लगे कमाने लगे तो सुन के तो बड़ा खराब लगता है यार हम खाने के लिए जिंदा है ना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जीने के लिए खा रहे हैं कर क्या रहे हैं है ना खा रहे हैं या खाने के लिए तैयारी में कह सकते हैं भैया जीव की तरह जी रहा है वो जानवर की तरह भैया जीव ऐसा नहीं कर रहा टट्टी बनाने की मशीन नहीं है वो उसका लिमिटेड आहार है निश्चित आहार है वो वो ही करता है यहां तो आदमी सब कुछ खा गया अगर आप पूरी वर्ल्ड में ट्रेवल कर लो तो एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो आदमी ने खाई नहीं है क्योंकि जी रहा है खाने के लिए अरे छोड़ो चाइना में ना किसी की बात नहीं करो लड़ाई हो जाती कोई चाइना प्रेमी बैठा हो है ना किसी को चाइनीज नूडल अच्छी लगती तो लड़ लेगा आपसे तो खाने के लिए जिंदा है कहाँ कहाँ चले जाते खाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते है? बोलते हैं यू नो देट आई जस्ट वॉन्ट टू सी वॉट इज हैपनिंग इन अमेरिका अरे वॉट इज देयर पीपल आर ईटिंग ये देखने जा रहे <laughs> बोले सर हम तो बहुत मिलते जुलते हैं एक दूसरे के यहाँ दोस्तों के यहाँ जाते हैं है ना और खाना नहीं खिलाए वो तो तो दिक्कत है बोले सर हमारे यहाँ तो शादियाँ होती है और लोग आशीर्वाद देने आते हैं मैं बोला एक काम करना शादी का कार्ड छपाना नीचे लिखना है भोजन की व्यवस्था नहीं है कितने लोग आते हैं पता चल जाएगा तो अगर ये ये ये दो एंड हैं, आपको जो ठीक लगता है आप करते रहना। मेरा कोई आग्रह नहीं है मैं किसी को भी मनाने के लिए यहां पे नहीं खड़ा हूं आपसे सहमति पाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं आपको मनाने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे पास एक प्रपोजल हम बता रहे हैं कि मानो ये दो तरीके जीता है आप अपना आइडेंटिफिकेशन करो कि सोचते तो बहुत सारा रहे आप कर क्या पाए सोचो तो तमाम तरह की चीजें थे एक उम्र थी 14, 15, 18 साल 20 साल तो यार पता नहीं क्या क्या सोचे थे कुछ बढ़िया करेंगे अच्छा करेंगे बढ़िया जिएंगे। क्या लोग ऐसा किटर पिटर करते रहते हैं और 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के बाद समझ में आने लगे कि अपन हैं क्या है ना टट्टी बनाने की मशीन और वो मशीन में भी अब रुकावट शुरू हो गई और अब रुकावट शुरू हो गई उसमें क्यों क्योंकि मानव शरीर इसके लिए नहीं बनाए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया रुकावट हो गई एक हमारे मित्र बोले सर कहा लगे हो आदमी के दो ही प्रॉब्लम या तो रोटी नहीं मिलती है और रोटी मिल जाती है तो है ना वो निकलती नहीं बाहर प्रॉब्लम तो ये और आप बोले अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था और न्याय और <laughs> है ना जीवन और शरीर आदमी अटका तो यहां बैठा है <laughs> हमारी वैन कहीं भी सामान वामान डिस्प्ले करने जाते हैं लोगों से बात करने बच्चे जाते हैं बेचने नहीं जाते लोगों से मिलने जाते हैं उनसे समझने जाते हैं अपनी बात समझाना चाहते हैं कुछ कुछ सामान भी देते हैं सारे लोग धीरे से आके पूछते हैं क्यों पेट साफ करने का कुछ है क्या? <laughs> सारे बच्चे आके बोलते हैं भैया है ना मामा चाचा ताओ ऐसी कोई चीज बना तो बहुत बिकेगी है ना <laughs> भैया ये बात समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा कंट्रोल मानव के शरीर में एक भी चीज आप इनमें से कुल चीज इतनी लगी है इसके अलावा कुछ है इसके अलावा और कुछ है मेरा एक निवेदन है कि मानव के इस पूरे शरीर में एक भी चीज ना तो लड़ने के लिए और न ही भोगने के लिए मानव शरीर में कोई भी वस्तु लड़ने के लिए नहीं बनी और भोगने के लिए नहीं बनी प्राकृतिक रूप से मानव में शरीर में भी डिजाइन ये नहीं है डिफॉल्ट सेटिंग यह है कि आपको लड़ना नहीं आपके शरीर में लड़ने के लिए कोई भी यंत्र नहीं बना हुआ है ठीक जानवरों में प्राकृतिक रूप से लड़ना आवश्यक है प्राकृतिक रूप से इसलिए हर जानवर में लड़ने के लिए कोई ना कोई यंत्र बने हुए हैं ये बात पहले समझ में आई ये ठीक से समझ लो गाय में सींग है सब में कोई ना कोई यंत्र है आपके इसमें एक भी नहीं आप कहीं से भी लड़ने की कोशिश करो या ना दिक्कत शुरू हो इसीलिए जब भी मानव लड़ने जाता है तो आप देखोगे यहाँ से लगाकर यहां तक आखिरी तक नाक तक भी है ना लोहे की सब लगा के जाता है उसके बाद भी मर के चला आता है और देखिए मजे की बात आप जब लड़ने की सोचते हो उतने में आपका बीबी बढ़ने लगता है वो नेचुरली नहीं है आप आप ये सोचोगे मेरे बच्चों को बहुत कंपटीशन करना पड़ेगी दुनिया बहुत संघर्ष है और ऐसा सोचकर आपका ब्लड प्रेशर क्या होता नाप के देख लीजिए है ना मेद्य संतर में क्या सिग्नल होते हैं मशीन वशीन बहुत सारे आगे लगा के देख लीजिए है ना हमारा हार्मोनल सिस्टम कैसा काम करता है उसको जांच के देख लीजिए तुरंत ही उसमें कहने के व्यतिरेक आना शुरू हो जाता है हमारे शरीर में लड़ने के लिए कोई चीज़ बनी ही नहीं है ठीक हमारे शरीर में भोगने के लिए भी कोई चीज़ नहीं बनी है है ना यदि आप आँख से भोगना शुरू करते हो मुश्किल से दस दिन में आपके चश्मा लगने लगता है कान से यदि आप भोगना शुरू करते हो एक घंटे के अंदर ही आपके कान में की जो सुनने की ताकत है कम होना शुरू हो जाती है ये पता है आपको ये जो आप लगाते हो हेडफोन और उसमें जो भी गाना सुनते हो भोगने के लिए तो है मज़ा आता क्या बज रहा है यार यदि एक घंटा आपने हेडफोन सुन लिया उसके रिसर्स हो चुके हैं तो आपके कान की जो है करीब करीब सिक्सटी से सेवनटी परसेंट डाउन हो जाती है सेवेंटी लेकिन जब आप हटा देते हो तो वापस कुछ रीगेन होती है तो सिक्सटी तक रीगेन हो जाती है वापस बेचारा रीगेन कर लेता है लेकिन वो तो 70 परसेंट वापस पूरा नहीं आता है फिर हर बार हर बार आप ये करते चले जाते हो क्योंकि ये भोगने के लिए बने ही नहीं है अगर जीप से भोगना शुरू करते हो तो तुरंत डायबिटीज पेट खराब होना शुरू हो जाता है तो अच्छा से भोगना शुरू करते हो तो ये पूरा शरीर जवाब दे देता है तो हमारा शरीर जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं मेरे शरीर में लड़ने के लिए भोगने के लिए एक भी यंत्र नहीं लगे आपके शरीर में लगे हों तो आप, आप अपना जानो भाई है ना हमारे को आग्रह नहीं कि आप ऐसा मानो सी हमारे शरीर में नहीं है एक दिन में अगर सात दिन में इतनी बात एक समझ आ जाए कि सारी समस्या का कारण क्या है बोलो क्या कायम है किसके <laughs> भैया हाँ जी ए, एक हमारी में बात निकली थी निर्वध है, निर्वध है, कांड हुआ तो जिसने भी किया हाँ, वो प्रश्न हाँ, तो तो तो हाँ हाँ अगर इसमें कोई पार्ट मतलब प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो जो ज्ञान इंद्रिया तो फिर उसमें फर्क पड़ता है उससे हाँ देखिये यही है की किसी की आंख नहीं होती है तो कान नाक जीप त्वचा तो रहती रहती है जनरली और काम चल जाता है ठीक समझना तो आखिर मैं कोई है लेकिन अगर कोई बोले कि पाँचों नहीं है तो कोई बात नहीं वो मर जाता है इसमें दुखी होने क्या बात है है ना मैं तो बताया हमेशा मरना एक अच्छी घटना है आदमी समझदार हो गया तो भी मरता है ना समझोगे तो भी मरता है पूरा शरीर लेके तो भी मरता है और कुछ आधा अधूरा शरीर हो गया तो भी मरता ही है पैदा भी होता है मरता भी इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है दिक्कत तो कुल मिला के इतनी कि पैदा होने से और मरने के बीच में क्या क्या काम इतने हैं तो पाँच तरह की संवेदना जनरली पाई जाती या नहीं पाई जाती यदि कोई कोई के शरीर में आँख ना कान में दिक्कत हो गया शुरुआती दौर में तो कोई गड़बड़ हो सकती है क्या क्या गड़बड़ हो सकती है उसका पूरा विज्ञान है आप समझ सकते हो डी एन में प्रॉब्लम हो गया माँ ने कोई दवाई खा ललोपैथी की कोई दवा खा ली जिस समय पेट में बच्चा था आगे चल के कोई गलत अभ्यास हो गए जैसे आपको चश्मा लग गया आगे चल के गलत अभ्यास हो गए खान पान में दिक्कत हो गई है ना किसी को दुकान भी चलानी हो सकती थी पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ना इतने तमाम कारणों से कुछ कुछ हो सकता है तो हमको ये समझ में आ जाए कि जनरली दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ क्या बात करें जनरल बात करें कि जनरल नियम क्या है और उन नियमों की अवहेलना होने से है ना इग्नोरेंस होने से कोई ना कोई दिक्कत आती है ठीक जनरली रोड पर लोग टकराते हैं क्या आते जाते तो हम उसकी बात कर सकते हैं हमेशा व्यवस्था की बात करेंगे और व्यवस्था को अगर नजरअंदाज कर दिए तो दुर्घटना घटती है तो दुर्घटना तो के बाद भी करेंगे लेकिन दुर्घटना हमारी डेस्टिनी है या व्यवस्था हमारी डेस्टिनी है व्यवस्था ठीक थोड़ी सी और बात कर लें इसमें भैया जी एक चीज पूछना था मेरे को ये मैं है जैसे तो आजकल जिसको टैलेंट बोलते हैं लोग मल्टी थिंकिंग मल्टी टास्किंग जो करते हैं तो वो टैलेंट है कि क्या है क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कई चीजों में उसको सर्कस बोलते हैं तो क्या बोलते हैं सर्कस बीबी के सामने कुछ हाँ। और इधर माँ माँ के सामने कुछ ऐसे ही है, इसको बोलते है। नहीं तो टाइम आता है तो मारू तो वो सोचता रहता है अब मार अब मार मार भाई तो दूसरा बोलता मन में ही बोलता नहीं नहीं हाँ तीन चार था वो कोई दूसरा सप्लाई करता है नहीं वो तो मैं ही करता तो मैं इतने मैं मैं इतनी जल्दी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है आप सिग्नल सिग्नल नहीं दे पा रहे हो कि मार दे तो, तो मैं कन्फ्यूज है आप ही कन्फ्यूज ब्रेन थोड़ी कन्फ्यूज होता है तो ये मल्टी टैलेंट ये टैलेंट नहीं है फिर अभी तो अपराध ही टैलेंट है और मल्टी टैलेंट का मतलब मल्टी तरीके से अपराध करना है आप मेरे को एक चीज़ बताओ अपराध विहीन हेलो हेलो इन सब का आवाज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा है मॉनिटर में और मेरा आवाज़ कम है और बाहर शायद आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी क्या बाहर थोड़ी कम करिए मेरी आवाज़ को और इसमें बढ़ाइए थोड़ा ये अब मोनीटर बढ़ाइए या मॉनिटर को बढ़ाइए मॉनिटर को हाँ अभी ठीक है अभी ठीक और थोड़ा सा कम कर दीजिए मॉनिटर हेलो ठीक है ये बात तो इसको हम समझ सकते हैं कि ब्रेन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कन्फ्यूज़न होने की कोई जगह यदि है तो केवल केवल आप में है यदि थी आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो अभी निर्णय पास आने नहीं हुआ है। तो आदमी खड़ा है है ना आलस्य किसमें है शरीर में कि में मैं आलस्य किसमें है शरीर पतला हो भारी हो तो आलस्य है कुछ शरीर में कोई आलस्य नाम की चीज होती ही नहीं है आलसी कौन आलस्य क्या है निर्णय लेने में देरी या अयोग्यता ही आलस्य है निर्णय लेने में देरी या आलस पानी लेके आना अभी निर्णय नहीं ले पा रही पानी लेके आना है कि नहीं आना तो कैसा दिख रहा है बड़ी आलसी लड़की है तो जो कहा पानी लेके आना है है पानी चिंता मत कर तो निर्णय नहीं हो पा तो क्या हो गया लाना है कि नहीं लाना है? क्या हो गया रहा? मेरे को लाना है और मेरे को क्यों लाना पड़ता है छोटे भाई को क्यों नहीं लाना चाहिए तो डिसीजन मेकिंग डिले इसलस से अयोग्यता हम निर्णय नहीं ले पा रहे कन्फ्यूज हो गए है ना तो आलसी कौन है शरीर में कोई आलस्य है? है ही नहीं शरीर में कोई थकान नहीं होती है आवाज कम होगी भी पीछे की आवाज नहीं आ रही है पीछे कहा से आते है आपको पता है ग्रुप ग्रुप वाले सिग्नल से आती है ग्रुप वन टू करके है वही भी देखिए लाल फीडर के पास मेन फीडर के पास में अभी आ रही है अभी ठीक आ रही है हाँ जी तो थकान नाम की कोई चीज शरीर में होती ही नहीं है पचने रही ना बात नहीं पचरी ना थकता कौन है कैसे मान ले एक आदमी दिन भर का ऑफिस में काम किया थक गया बड़ा परेशान होकर घर आया है ना घर में आने के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया कि जूते भी नहीं निकल रहे हैं पानी फिला दो यार पहले ये करो यार बाद में बात, बात करेंगे ठीक ऐसा कुछ हो गया घर में पहुंचने के बाद पता चला कि उसका एक मित्र आ गया और दोनों को बैडमिंटन खेलने का बड़ा रुचि है दूसरा दोस्त बोलता चले बैडमिंटन खेलने चल उसके बाद वो चार पाँच राउंड का गेम खेल के आके बोलते लाओ खाना वाना कहाँ है गई थकान तो लिख लो थकान क्या है थकान हमेशा मानसिक है थकान सदैव मानसिक है थकान सदैव मानसिक है अस्वीकृति के साथ जीना का दबाव ही थकान है अस्वीकृति के साथ जीने का दबाव बराबर थकान हमको स्वीकार नहीं है किसी को टोपी दिन भर हमने टोपियां पिनाने का काम किया शाम को थक गए क्योंकि नेचुरली इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाई मी हमको स्वीकार नहीं है किसी को लड़ना झगड़ना मारना पीटना तो लड़ झगड़ के हम थक गए हमको स्वीकार नहीं है बुद्धू बनना बुद्धू बनाना और ऐसा करना हमारी मजबूरी है तो हम थक गए अभी तो लोग अभी तो लोग थके हुए सोते हैं थके हुए सोते हैं और महा थके हुए उठते हैं एक और दिन आ गया वापस यार वही सब करना पड़ेगा नींद ही नहीं खुलती हाँ भैया आराम से इसको पूरा कर लूंगा तो अभी क्या हालत है अभी पूरा कर ले दो यार अभी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम थके हुए सोते हैं और थके हुए ही उठते हैं क्यों क्योंकि एक और दिन ऐसा निकल आया जिसमें वही सब करना पड़ेगा जो हमको स्वीकार नहीं तो बिस्तर छूटता ही नहीं है आप देखोगे छोटे बच्चों को देखोगे जिस दिन स्कूल नहीं रहता उस दिन जल्दी उठ जाते और जिस दिन स्कूल रहता है वो नींद नहीं खुलती आंख चिपकी रहती है उनकी और आज छुट्टी है तो देखो सुबह पाँच बजे उठ के दौड़ेंगे मम्मी उठो यार मम्मी चलो उठो मम्मी के लिए कोई नया दिन नहीं है बच्चे के लिए आज नया दिन है क्योंकि नया दिन कैसे आया जो आज स्वीकार था वो आज बच्चे के लिए नहीं है वो दिन तो नया दिन आ गया और देखिए कितनी जल्दी नींद उसकी खुलती है ठीक और यदि स्वीकार और मम्मी के लिए क्यों नया दिन नहीं क्योंकि मम्मी के लिए तो रोज टिफिन बनाना है क्योंकि स्त्री स्त्री नारी होने का तो मतलब ही है कि किचन है ना तो उसके लिए नया दिन नहीं उसलिए उसको दिक्कत है तो ये अगर समझ में आ जाए कि अस्वीकृति के साथ जीना ही थकान है फिर उस थकान को कम करने के लिए हम लोग जिम जाते हैं वहाँ पर बहुत सारा उटपटंग केमिकल खाते हैं क्योंकि वो नेचुरल नहीं है है ना कोई रोग हो जाए तो व्यायाम की एक अलग बात है सामान्य रूप से देखेंगे सामान्य रूप से देखेंगे एक आयु तक अगर हम देखेंगे अगर हम स्वीकृति के साथ जीते हैं है ना जितना खाना है उतना ही खाएंगे जितना सोना होगा उतना ही सो पाएंगे एक मिनट भी आप ज्यादा नहीं सो पाते जब भी यदि आप जितनी जरूरत है शरीर को उसके लिए सोते हैं वो कब हो पाता है जब आपकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो रही होती है और जिस प्रकार से आपको जीना स्वीकार है वैसा आप जीते हो तो आपके शरीर में कोई थकान नहीं मन में कोई थकान नहीं अब शरीर में क्या होता है तो शरीर में दो चीजें होती या तो शरीर स्वस्थ होता है या शरीर आस्वस्थ होता है स्वस्थ होता है तो आपके हिसाब से काम करता रहता है और स्वस्थ नहीं होता है तो आपके आपके काम में सहयोग वो नहीं कर पाता थकान फिर भी नहीं होती ये बात समझ में आया? ये तो अक्षय बल शक्ति है तो फिर वो थकता कैसे हाँ अक्षय बल शक्ति थकता वो ये क्योंकि अस्वीकृति में अस्वीकृति में पूरी शरीर की और मन की ताकत खत्म हो जाती है जैसे एक आदमी सुबह जिम दौड़ के आया पाँच छः किलोमीटर यशवंत किलोमीटर दौड़ा है खाया पिया बढ़िया ब्रेकफास्ट किया और घर में पहुंचा और पहुंचते से फ़ोन आया ट्रेन ट्रेन उठाया बोले बुआ जी चले गई बोले क्या चले गई चले गई वहीं गिर गया वो यार वहाँ तो इतना किलोमीटर दौड़ के आया था अभी शरीर में ताकत कहाँ चला गया तो जीवन में कोई संकट हो गया चौकी हो गया मन में क्या है वो अस्वीकृति मृत्यु एक नेचुरल घटना है हमने कभी इसको स्वीकार ही नहीं किया अभी तक तो के कारण तो दबाव बन गया थक गया इतना थक थक गया गया कि शरीर भी शरीर में कोई ताकत होता ही नहीं है विचार पूर्वक बल आता है कई सारे लोग बोलते हैं नहीं हमारे शरीर में ताकत है नहीं हमसे काम नहीं होता ये देखो ये कितना काम कर लेती है वो कितना काम कर लेता और आदमी होता है ना कि कीड़ी का मतलब होता चींटी चींटी को देख के अगर कब कब किया जाए ऐसा शरीर उसका उसके बावजूद भी वो इतना काम करता है तो शरीर में बल अगर है तो कहाँ से है विचार पूर्वक ही है विचार पूर्वक ही है यदि कोई एक संकट आता है और आपको लगता है कि मेरे चार रिश्तेदार को बचाना जरूरी है और उसके लिए मुझे ये जो भी लोग आए इनके साथ मारपीट करना जरूरी है आपके अंदर इतना ताकत आता है कि आपको कोई पकड़ नहीं पाते जो सामान्य आदमी जाकर पकड़ेगा वो इतना ताकत कहाँ से आ गया उसमें तो शरीर में सारे बल का नियोजन कहाँ से हो रहा है खाने से हो रहा है या समाधान से होता है शरीर में कोई बल खाने से नहीं है आप तो सब घोल घोल के खा गए काजू भी गला के खा गए बादाम भी गला खा ले ना चिया सीड लिया है पिया सीड लिया है मियाँ सीड लिया जो जो बाजार में दुकान चली वो सब ला ला खा ले, लेकिन ताकत ही नहीं है थके हुए सोते हैं थके हुए उठते हैं क्योंकि फिर से वही दिन वही सब झिक लेकिन क्या करो जिंदगी चलो उठो धीरे धीरे मन को तैयार करते चलो जाना ही पड़ेगा चलो चाय एक और ला दो एक चाय और दो चलो पियो चलो चलो टाइम हो रहा है चलो नाश्ता करा दो यार मन ही नहीं कर रहा है कुछ कैसे तो अभी धक्का मार के बीबी ने भेज दिया क्योंकि थोड़ी देर उसको भी रिलैक्स होना है तेरे को कब तक झेले तो बच्चों को धक्का मार दिया मम्मी ने तो चले गए स्कूल और टीचर भी थक आ गए उन्होंने धक्का मारा तो वो पहुंच गए घर महिला धक्का मारा तो पुरुष पहुंच गया ऑफिस और वहां से कर्मचारी सबने धक्का मारा तो पहुंच गया घर रास्ते में कहीं कहीं कुछ कुछ मिल मिल के कुछ कुछ करके पहुंच गया क्या करे आदमी को शरीर में ताकत ही नहीं है भैया लोग मेरे को बोलते हैं यहाँ पे आप ऐसे खड़े कैसे रहते हो आप में क्या क्या खाते हो वो आके देख लेना क्या खाते है खाने से कोई ताकत नहीं है समाधान ही एकमात्र ताकत है जो शरीर में बल के रूप में है ना संबंध में जो स्नेक भी में ग्रुप है भैया जी भैया इदर, मैं मैं काम लेने के बाद किसी को कहीं दर्द होता है पैर में हाथ में इसी है तो क्या है उससे ज्यादा काम ले लिया इसलिए मैं से ज्यादा काम ले लिया क्या है पर दर्द हाथ में ज्यादा काम करने से ज्यादा शरीर में दर्द होता है या काम नहीं लेने से शरीर में ज्यादा दर्द होता है दोनों होता है ठीक से सोच के बताइए दोनों मत बोलिए अरे आपको दिन भर कुर्सी बिठा कर रखता हूं हिलना मत कितना शरीर में आपका दर्द होने वाला है शरीर में एक तरीके से आप काम ले रहे हो तो इतने इतने एकदम दर्द नहीं हो रहा है।, है ना लेकिन आप कमर का काम नहीं ले रहे हो तो उसमें दर्द हो रहा है पेड़ का काम नहीं ले रहे हो शरीर में आप सब तरह का काम लेते रहो दर्द नहीं होता है काम नहीं करने से शरीर में ज्यादा दर्द होता है या काम करने से ज्यादा दर्द होता है काम करने से शरीर तो ठीक हो जाता है लेकिन मन में ये स्वीकृति नहीं है कि मेरे नंबर क्यों आ गया इससे फिर दर्द ही दर्द होता पूरा दर्द दिल ज्यादा ज्यादा काम जिगर ज्यादा ज्यादा ले लिया कर लिया शरीर से तो, तो होगा हो ना ना नहीं शरीर को क्या चाहिए शरीर को चाहिए श्रम आ, एक मिनट एक मिनट आराम से श्रम और चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए मैं तो सोच रहा हूँ आप लोग विद्वान हैं सब मैं बता चुका हूँ कुछ रजिस्टर ही नहीं बॉडी में श्रम चाहिए एक्टिविटी चाहिए और चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए बैठे हुए को खड़ा होने को चाहिए बताया था कल खड़े हुए को है चलने को चाहिए चलते हुए को दौड़ने को चाहिए दौड़ने वाले को फिर से बैठने को चाहिए बैठे हुए को लेटने को चाहिए तो क्या चाहिए चेंज ऑफ एक्टिविटी बॉडी नीड्स चेंज ऑफ एक्टिविटी इसीलिए आप कहकर डेढ़ डेढ़ घंटे में ब्रेक करते रहते हैं यू नीड योर बॉडी नीड्स चेंज ऑफ एक्टिविटी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो थो, थोड़ी देर बाद मेरे को बोलने के इस, इसको चेंज करना पड़ेगा है।, है ना आप बैठे हो तो आपको खड़ा होना पड़ेगा मैं खड़ा हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ तो क्या चाहिए बॉडी में जब बहुत नींद भी होती है सोते हो तो तब भी चेंज ऑफ एक्टिविटी करते हो या नहीं करते हो करबट बदलते हो इधर करते हो हाथ ऐसे करते हो वो करते हो आजकल तो कैमरा लगा के लोगों ने रिकॉर्ड किए ऐसा लगता है सो रहा है एक्सरसाइज कर रहा है? उसको टाइम रहे जो फोटोग्राफ होता है उसमें देखोगे लगता है एक्सरसाइज कर रहा है। एक छोटा बच्चा है वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है चेंज ऑफ एक्टिविटी करता रहता है तो आपके शरीर को बहना जी थोड़ा सुनो बिजी दीदी के मन में कुछ आया फिर रुकता नहीं है। हो सकता है आपकी आप भी ये बात करना चाह रही हो इसको पहले जो कहा जा रहा है क्यों होता कमर में ठीक है ये बात समझ में भैया बल के विषय में आपने जैसे बोला की बल शरीर में भोजन से नहीं आता है मन से होता है तो अगर मैं मान लू एक हफ्ते खाना नहीं खाता हूँ या पंद्रह दिन खाना नहीं खाता हूँ तो क्या मन में वो रहेगा मन से वो शरीर चलेगा कुछ कर पाएगा बल आएगा यही आहार शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जितने ऑर्गन्स हैं, उनके अपनी एक फंक्शनिंग ठीक होती रहे उसके लिए आहार से कोई शरीर में बल नहीं है तो वो, वो शरीर थावा... की जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं बल से ही तो चल रही है जो भोजन से प्राप्त हो रही है, है भैया ये सब हमारा कुछ कुछ पढ़ाया हुआ उल्टा पुलटा है पढ़ाया तो नहीं है शायद ये तो हमारे अनुभव की बात है हाँ हमारे अनुभव की बात है आप दो दिन उपवास करते हो आपके शरीर में बल बढ़ता है घटता देख लेना पंद्रह दिन, की नहीं, एक की बात कर दिन की ये बात कहा ही नहीं की आप जिंदगी पर खाना मत खाना ये क्लास के बाद आपका खाना बंद कर दी थोड़ी करे दो दिन भी नहीं खाऊंगा तो वो कम होगा बल शरीर भैया मन से ज्यादा होता है मन मेरे था हमने कुछ खाया ही नहीं है सभी लोग यहाँ ट्राई कर सकते हैं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं <laughs> देखते हैं बल कम होता है कि नहीं होता है आया जी सोचने से होता है है ना बहुत सारा प्रभाव हमारे को सोचने से पड़ता है और जितने ज्यादा खा रहे हो थे बहुत ताकत आना चाहिए है ना तो इसको थोड़ा सा परीक्षण के लिए आपको सोच छोड़ दे रहे हैं सूचना आप सो, सोचते रहिए और परीक्षण करके देखिए आपकी यदि स्वीकृति है कि इससे दुर्गा माँ खुश होने वाली है और बिल्कुल अगर मन में आप भोजन के बारे में जरा भी ख्याल लाया तो नर्क मिलने वाला है और दुर्गा माँ हमारे को लक्ष्मी माँ के साथ दोस्ती करके धन भी देने वाली है तो आपके अंदर बल बना रहता है लोग है ना कहाँ से कहाँ उपवास में है ना इंदौर से चामुंडा देवी पे यहाँ से दौड़ के जाते हैं चढ़ जाते हैं पहाड़ के ऊपर आप इंदौर के नौ दिन पास करने के बाद दौड़ते हुए पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और घर में आके सीढ़ी चढ़ती नहीं बोले आप नहीं चढ़ा जा रहे भैया इसको पहचानने की जरूरत है है ना ठीक से समझ जरूरत है, है। जिंदगी यदि समझ में नहीं आई सुन लीजिए जिंदगी यदि समझ में नहीं आई तो समाधान कोई चीज होती है ताकत विचार की कोई ताकत होती है वो हमको पता ही नहीं चलता है अगर जिंदगी समझ में आती है समझ में आने का मतलब ये है है ना समझ में का केवल मतलब इतना है कि इसका कोई पर्पस है और वो पर्पस निरंतर है और वो पर्पस को आप पहचान पाओ वेरीफाई कर पाओ वो है उसके अर्थ में आपको उस पर्पस के स्वरूप में जीने की आहर्ता आ जाए कि हाँ मैं पर्पसफुल हो सकता हूँ तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए कॉम्पिटेंस क्या चाहिए वो कॉम्पिटेंस भी अपने में होना और उसके बाद एक्शन प्लान ठीक से बनना इसका नाम है विचार की शक्ति हम सब विचार पूर्वक अपने शरीर में बल को महसूस करते हैं है ना अपने श... आपके घर में कचौरी बन रही होती है और यदि आपके मन में विचार आ गया कचोरी तो खानी बहुत दिन हो गया यार अब वो पूरा शरीर उस प्रकार से काम करना शुरू कर देता है तो मानव जो है कल भी कहा परसों में कहा हर दिन कह रहे हैं कि केवल और केवल विचार है बाकी तो शरीर है और शरीर उस विचार के प्रभाव में काम करता है इसको बोलते हैं जागृत मानव समझदार मानव और भ्रमित मानव वह है जो शरीर के प्रभाव में जीने का प्रयास करता है उसको बोलते हैं भ्रमित मानव अब जो आपको ठीक लगता है करिए आपको जो ठीक लगता आपको सुनता है आपको सोचता है पहले जी कहा यह हमको ठीक से समझ में आ जाए कि हमको यदि उपयोगी लगता है जैसे आप देखिए कभी जिंदगी में आप भी तीन घंटे की पिक्चर देखना आपके लिए आज की इस उम्र में भारी पड़ता है आपके लिए और यहाँ पर आप कितना घंटा बैठते हो कल सवा छः हो गया उठ ही लोग कहा से ताकत आ गया इतना उपयोगिता उप्योगित, समझ में आने से चाय से नहीं आ रहा है <laughs> उपयोगिता समझ में आने से उपयोगिता समझ में आने से ताकत है, है जी? ठीक बात। तो उपयोगिता समझ में आती है आपके अंदर ताकत है आपको लगता है कि ऑफिस में कोई दम नहीं है कोई उपयोगिता नहीं है उससे अच्छा तो बैडमिंटन ही खेल लेते हैं अगर हमारा उसमें मन लगता है तो हमको वो उपयोगी लगता है तो हम खेलते रहते हैं है ना? तमाम कितना थके आने के बाद वापस हम कुछ काम करने लगते हैं ठीक और नहीं तो आज समय तो बहुत थक गया आज तो मैं इतना थक गया कि मैं सुबह टाइम से उठ ही नहीं सकता हूँ प्राजल सोच के सोता है कि यदि आज तो मैं इतना थक गया हूँ कि कल तो सुबह टाइम से उठना होगा ही नहीं आप यकीन मानिए आप टाइम से उठ ही नहीं सकते हैं रोग रोग उसके रोग के बारे में डॉक्टर के पास जाके मिलो हाँ जी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल <laughs> हाँ, जल्दी बताइए बहुत सारी बातें हैं आगे बच्चों में समझ आने, की कोई उम्र होती है, समझ आने की कोई उम्र होती है वैसे अगर देखा जाए भाई तो प्राकृतिक हर चीजों की एक उम्र होती है कि नहीं होती जैसे मुंह छाने की कोई उम्र होती है पूछ आने की कोई उम्र होती है ऐसे प्राकृतिक विधि से हाँ पूछ लटका घूम रहे तो मूछ और पूँछ आने की प्राकृतिक उम्र है लेकिन आप प्रयास करके कभी भी उस आगे पीछे भी आप कर ही सकते हो ठीक इसी प्रकार से 12 से 16 साल 18 साल एक समझने की एक प्राकृतिक उम्र है उस उम्र में बहुत तेजी से आदमी समझता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद वो समझ नहीं सकता क्योंकि मैंने तो पच्चीस साल के बाद समझना शुरू किया है ना आप और भी कई कई लोग हैं चालीस साल के बाद पचास साल आदमी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है अगर मन में ये निर्णय हो जाए कि हमको ये समझना है और वो कब होता है यदि आपको ये समझ में आ जाए कि ये उपयोगी है यहाँ पर जितनी बातें हो रही हैं यदि किसी के मन में एक आदमी के मन में भी अगर ये बात पकड़ में आ गई कि ये उपयोगी है अब वो आदमी इसको समझ ही सकता है है ना तमाम सारी दिक्कतें उसको अभी लग सकती हैं कि प्लस माइनस इसमें ये और जानना है वो और जानना है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यदि किसी भी एक आदमी को ये लग जाए कि ये उपयोगी नहीं है बातें हैं यार दुनिया कहाँ जा रही जाके वही सब काम करना है ये उपयोगी नहीं है वो अगली बार उसको कोई समझ में आने वाला नहीं है सात दिन के बाद दस दिन के बाद यहाँ जितनी बातें हुए सब भूल जाने वाला है क्यों क्यों भूल जाना इसको पूरा कर ले दो आ, क्यों भूल जाने वाला है है ना क्यों भूल जाने वाला है भाई बताओ दीदी -दी. आज कौन सा वार है भूल गई क्यों भूल गई क्योंकि जहां ये जीती थी वहां वार के हिसाब से जिन, जिन काटने होते थे आज सोमवार आज मंगलवार आज बुधवार कब आएगा शनिवार है तो हर दिन याद रखते थे यहाँ पर जिंदगी जो है वार के सहारे नहीं चल रही तो याद ही नहीं है कोई बता सकता है क्या वार है आज आज ट्यूसडे ट्यूसडे है, है, ठीक? ठीक है ये बात आप ये बताओ पिछले ट्यूसडे को आपने क्या नाश्ता किया था भूल गई क्यों उपयोगी नहीं लगता है तो एक्टिविटी हो जाने के बाद भी आप उस पे एक टेक लगाते हो ये उपयोगी है या नहीं है जैसे अगर आपने टेक लगाया उपयोगी है आपको, आपको, आप, आपके पास बना रहता है एक्टिविटी होने के बाद आप उसको वापस एक अनुवेलप डालते हो whether it is needed or not, whether वेदर इट इज यूजफुल और नॉट अगर आप आपको यह समझ में आया कि उपयोगी नहीं है आप तुरंत भूल जाते हो खा के भूल गए आप तो कैसे लादमी हो आप खा के भूल गई ये तो कैसी लड़की है ठीक आपका नाम क्या है प्रतिभा ये, ये नाम आपका कब पड़ा था बचपन में उम्र में बजाना इतने साल पहले ये नाम पड़ा था लेकिन आज भी ये उपयोगी मानती हैं तो ये याद रख रही हैं। बात समझ में गई? तो से माना जुड़ा हुआ है मानव केवल और केवल उपयोगिता जुड़ा हुआ है। ठीक है बात? अभी हमको हमारी उपयोगिता समझ में नहीं आई पैसे की उपयोगिता समझ में आई हमारी उपयोगिता समझ में नहीं आई आहार की उपयोगिता समझ में आई हमारी उपयोगिता समझ में नहीं आई कार की उपयोगिता समझ में आई बिजली की आ धरती की आ ऑर्गेनिक की आ गाय की आ अभी पूरी मानव जाति को देखोगे तो बहुत सारी बातें वो करते हैं गाय पालना चाहिए खेती करना चाहिए मैं कह रहा हूँ गाय तो पल जाएगी तुम्हारा क्या होगा <laughs> तो ये बात समझ में आ जाए ना तो ये ऑर्गेनिक का कार्यक्रम ना ये गाय का कार्यक्रम अगर हमको ये समझ में आए तो मानव और केवल केवल एक बात से दुखी है परेशान है कि उसको अपनी उपयोगिता <laughs> समझ में नहीं आई हम पहले अपनी उपयोगिता से तृप्त होते हैं उसके बाद हर वो उपयोगी काम करने लगते हैं उपयोगी आदमी दुरुपयोगी काम करेगा जैसे यहाँ पर हम गाय पालते हैं हम गाय पालने के लिए यहाँ खड़े नहीं हो गए हम यहाँ पर है ना खाना बना रहे हैं, हम खानसा में नहीं हैं हम साबुन बना रहे हैं, हम कोई केमिकल इंजीनियर नहीं है हम अपनी उपयोगिताओं को समझ रहे हैं वो समाधान है वो समझ है समझ में जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं और उस उस उपयोगिता के साथ अभी जितनी भी उपयोगी चीज़ें हमको दिखने लगी हैं और उसी सारे जो भी अच्छाइयाँ दुनिया में हो सकती थी अभी वो सब हमारे साथ जुड़ने का क्रम बनने लगा तो ये बात बहुत अपने को समझने की जरूरत है यदि आपको ये उपयोगी लगता है तो आप इसको हमेशा बना कर रख पाते हो यदि उपयोगी नहीं लगेगा तो नहीं बना कर रख पाओगे स्टैंपिंग आपको करनी है और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो कैसे उपयोगी बनाओगे ये भी कोई दबाव नहीं आपके ऊपर बोलिए भैया कुछ कहना था आपने बोला था थकान मैं में है तो थकान और नींद नींद की जो जरूरत है उसके बारे में थोड़ा सा बता पाए तो नींद शरीर को चाहिए चेंज ऑफ एक्टिविटी है ओके थोड़ा सा देखिए मेडिकली भी अगर बात करोगे तो डाइजेशन में एनर्जी लगती है वॉकिंग में एनर्जी लगती है टॉकिंग में लगती है लिसनिंग में लगती है सिंगिंग में लगती है है ना एक्सक्रीशन जो हम करते हैं त्याग करते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है शरीर में से पूरे समय एनर्जी जाती रहती है और जो स्लीप है स्लीप में भी एनर्जी लगती है यू डोंट गेट एनी एनर्जी फ्रॉम द स्लीपिंग मेडिकली इट इज़ प्रू प्रूव्ड कि सोने में भी ऊर्जा का क्षय होता है तो फिर ऊर्जा आती कहाँ से खाना खाते हो खाने के पचने में भी ऊर्जा लगती है और उसका सब जगह पर पूरे शरीर में वो जाता है उसमें भी ऊर्जा लगती है और उसके बाद वो वापस है ना एक्सक्रीशन में जाएगा तो भी ऊर्जा लगती है तो ऊर्जा कहाँ से आती शरीर में ये जो मे है मय के होने के कारण मय के प्रभाव से ही शरीर में ऊर्जा लिखो मे के प्रभाव में जब तक शरीर रहता है मे के प्रभाव में मे के प्रभाव में जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर में ऊर्जा बनी रहती है कहाँ लगता है दीदी बेट टी ची रहती आपको पहले है ना ठीक बात है कुछ अच्छा काम हो गया नींद में सपने में मन का कुछ हो गया तो अच्छा लगता है उस दिन बुरा सपना आ जाए तो बुरा लगता है थकान हो जाती है है ना हाँ जी क्या चीज बताई मैं के प्रभाव में ही शरीर में बल है ये समझ में आ गया मैं मैं अपना प्रभाव कम कर दे शरीर में बल कम हो जाता है भैया जी, जी। कहा आ रही है पचने से भी एनर्जी आ रही है ऑर्गन सिस्टम्स को ठीक से काम करने के लिए ये सब जड़ चीजें हैं पानी हवा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन ये सब मिलके ये जो हमारा अंदर का आंतरिक व्यवस्था है ये सारी आंतरिक व्यवस्था को चलाने के लिए यह सारा फ्यूल चाहिए उनका उनके लिए फ्यूल है लेकिन काम करने के लिए बात करने के लिए व्यवहार करने के लिए जो ऊर्जा है वो मन में है जैसे कैसे होता है थोड़ा सा फोकस करते भाई कैसे होता है एक आदमी बहुत ही बिल्कुल उसका शरीर निडाल हो गया कोई ऊर्जा हमको दिखती नहीं है और उसी बीच में उसका परम मित्र आ जाता है उठ के बैठ जाता है हाँ बोलो भाई क्या बात है ना ये नहीं कह रहे कि शरीर बीमार नहीं होता है शरीर तो स्वस्थ और अस्वस्थ रहते ही है यदि शरीर अस्वस्थ है तो आपके मन में अगर समाधान भी है तो भी वो उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा शरीर यदि अस्वस्थ है और आपके मन में समस्या है तो भी वो व्यक्त नहीं कर पाएगा इसको इसमें कंफ्यूजन मत लाइए शरीर अगर स्वस्थ है लेकिन मन में समस्या है मन में संकट है कॉम्प्लेक्स है तो कोई ऊर्जा दिखेगी दिखेगी निर्णय नहीं हो पा रहे तो ऊर्जा ठीक है ये बात चलिए आगे बढ़ते हाँ दीदी कुछ पूछ रहे मेरा ये मानना है कि जैसे अभी चर्चाएं हो रही थी श्रम श्रम की कि बैठने से से थकान थकान होती होती है पर श्रम करने से भी होती है पर करने भी और हाँ, इसीलिए लिखा थी चेंज चाहिए बैठे हुए को खड़े होने को चाहिए थोड़ी देर में खड़े हुए आ... को चलने को चाहिए बैठने को चाहिए लेटने को चाहिए और वेट भी कम नहीं होता फिटनेस भी कम नहीं होती ऐसा क्यों यहां पर वेट कम करने के लिए हम नहीं इकट्ठा नहीं हुए हैं ठीक है, है दीदी शरीर में यदि कोई रोग होगा तो वजन ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है शरीर में कोई रोग राटा होगा तो वजन कम ज्यादा हो सकता है मैं तो ये कह रहा हूं कितना भी बड़ा वजन हो यदि आदमी में समाधान होता है और डांस करता है करता है क्या नहीं करता है? हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे डांसर ट्रेनर कौन है क्या नाम उनका सरोज खान इतने बड़ा शरीर लेके डांस करती है बारीक बारीक से लड़कियां नहीं नहीं कर पाती है? नहीं तो मैंने तो, नहीं। मैंने तो सुना कि श्रम करने से वेट कम होता है और फिटनेस कम होती है जो बैठे बैठे कुछ नहीं करते खाते हैं तो उनका वेट ज्यादा बढ़ता है अब ऐसा पता नहीं सही है गलत है वही तो मैं सवाल करी आपसे बात है आप है ना शिविर के बाद रुक जाइए उसके लिए एक अलग से सत्र रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ जी हेल्थ के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करने वाले समझ में आया ना ये मेंटल हेल्थ की बात करेंगे हाँ जी बताया ना अरे बताया भाई जो शरीर की आंतरिक व्यवस्था पानी पिया तो पानी की ताकत दे दिया पानी, पानी गया पेट में अब वो भी सब बताना पड़ेगा आपको पेट में जाने के बाद वो एब्जॉर्व हो गया एब्जॉर्व होने के बाद ब्लड में मिल गया ब्लड में मिलने के बाद किडनी में चला गया तो ब्लड को फिल्टर कर दिया तो उनकी आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के काम करता है इसी प्रकार से सॉलिड भी गया इसी प्रकार से हवा भी गया हम क्या पील पड़े हैं कि कुछ खाऊंगा तो ताकत आ जाएगी समझूंगा तो ताकत आएगी हमको ध्यान ही नहीं आ रहा अभी भी ताकत कैसे है समझने से ताकत है कैसे ताकत है आपको ये समझ में आ गया कि बच्चा जा रहा है विद्यालय इसको टिफिन देना जरूरी है तो आप सब सोते रहते हैं आप उठ के टिफिन बनाती है कि नहीं बनाती है, है ना रात में 12 दो बजे तक पार्टी चली तो लोगों के तो देख के लग रहा है इतने बेहाल कैसे सो रहे हैं और आपको तो के टिफ़िन बनाने लगती हो आप तो ताकत कहाँ से आई संबंध को पहचानने से कोई एक आवश्यकता लगने से उपयोगिता लगने से ताकत आ जाती है ऐसा होता है या नहीं होता इतनी सिंपल सी बात है क्या महिलाएं कोई अलग से शरीर लेके आई हैं कि मेहमान आता तो चाय बनाने चली जाती चाय उनसे बन जाती है और भाई साहब को तो याद ही नहीं आता कि चाय कैसे पिलाई जाती है आपको पता है घर में मटकिया कहाँ रखा रहता है पता है नहीं पता देख लो क्या पुरुष प्रधान है अरे महाराज पुरुष प्रधान हम बोल रहे हैं दिन भर गाली खा रहे समझ में आ रहा का पुरुष प्रधान है <laughs> लोग बोलते हैं घरों में है ना महिलाओं की चलती नहीं है निकाओ में क्या चलती तुम्हारी नारियों के ऊपर बड़ा वो हो रहा है ना अत्याचार है ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मानव में शोषण पूर्वक जीना है तो कहीं कही जिसको जहाँ मौका मिलता है वह लेता है <laughs> भैया हाँ जी जो नींद में चलते हैं उसको कौन चलाता है मैं समझ चला गया है मिल तो नहीं रही है कुल मिला के समस्या वही है तो धीरे धीरे मेरे जाने वाले है ना और मुझे पता है कि शिविर मैंने ऑर्गेनाइज किया तो मुझे क्या करना है उसको चलाता कौन है नींद में मैं भगवान चलाता यहाँ पे यहाँ <laughs> <laughs> क्योंकि याद तो होता नहीं उसको और एक्टिविटी भी जो रात को लात तो चलाते रहते मार पीट कर देते सुबह बोलते मैंने कुछ किया नहीं अभी उसको पांच मिनट पहले आपने टांग चलाई आपको पता है आपको तो तो अभी पांच मिनट पहले आपने टांग चलाई किधर मारी तो आपने मैंने देखी थी आपको पता है अभी हम खुद नींद में जी रहे भाई आख खुली होकर भी नींद में जीना बराबर भ्रमित मानो देखो आख खुली हुई है खुली आंख से भी नींद में जी रहे हैं उसका नाम भ्रमित मानव कौन चलाता है उसको ऐसा कंफ्यूजन भ्रम है ना आंख खुल गई इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन की आंख खुल गई समझदारी पूर्वक जीवन की आंख खुलेगी महाराज खुली आंख होते हुए भी समझदारी के अभाव में जो जीना है वो भ्रमित जीना है आंख खुली हुई है आंख तो पूरी खुली हुई है समझ में क्या आ रहा मानव क्या चीज है हाँ बेटा बोलो माइक छीन जिनके पास भी इधर लाओ हाँ हाँ जी हाँ जी इधर इधर माइक बोलिए बोलिए बताइए हेलो हम अपनी उपयोगिता मतलब उपयोगिता मतलब जानना सबसे इम्पोर्टेंट है पर हम कैसे समझे हमारे हमारी उपयोगिता क्या है वो कैसे पर पर आप एक मानव है मानव सुखी होना चाहता है दुखी सुखी देखो सब लोग साथ में तो सुनना भाई अभी हो सकता है आपको सबके उत्तर हो जाएं माइक पास में रखो मानव सुखी होना चाहता है दुखी सुखी होना सुखी चाहता होता है होना चाहता है दुख क्या है समझ जब समझ में कमी। बोलो। जब समझ समझ समझ में में कमी कमी कमी हो तो तो दुख है। तो what is the purpose of your life? हमें समझना चाहिए। समझ की कमी को पूरा करना। यदि आपकी अपनी समझ पूरी हो जाएगी तो क्या करोगे घर में जाके सो जाओगे है ना समझ में कमी है तो भी आप सबके साथ जी रहे हो और सब में समझ में कमी को फैला रहे हो यदि आप में समझ की कमी पूरी हो जाएगी तो क्या करोगे तब भी आप सबके साथ जियोगे तो क्या होगा आप एजुकेशन का कुल खुद अपने आप में कंटेंट बनोगे तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओके क्या अंडरस्टैंड करना एवरीथिंग का मतलब आप सुखी रहना चाहते हो सुखी होने के लिए समझ चाहिए और समझ के लिए समझ का मतलब क्या है मानव का अध्ययन होना है मानव का अध्ययन होने से हमारी समझ पूरी हुई हम उपयोगी हो गए ये पेन कब उपयोगी हुआ पेन कब उपयोगी हुआ जब ये लिखने लायक हो गया मानव कब उपयोगी हुआ जब वो सुखी हो गया मानव कब कब उपयोगी हुआ जब वो सुखी हुआ समाधानी हुआ समझ में आया तो उपयोगी हुआ अब अब ऐसा आपका जीने का एक तरीका मिला आपको उपयोगिता क्या बनी आपकी आप इस प्रकार से जी पा रहे हो जिसके जीने से शिक्षा और व्यवस्था धीरे धीरे पूरे होने के क्रम में लग रही है तो ये आपकी उपयोगिता होगी आपकी भागीदारी से घटित हो रहा है तो आपका कोई कंडक्ट है वो कंडक्ट ही आपकी उपयोगिता है कोई मूल्य है आपका वैल्यू ही उपयोगिता है तो किस वैल्यू से आप जियो उस पर हम अभी आज बात करेंगे या कल करेंगे क्योंकि अब दिन कम ही बच रहे हैं अपने तो ये समझ में आ जाए कि ये उपयोगिता हमारे अपने एक जीने के स्वरूप में एक वैल्यू है और वो वैल्यू हमारी अपनी आहरता है एलिजिबिलिटी है यदि अपने में उस वैल्यू के साथ हम खड़े होते हैं तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पर्पज को पूरा करने के लिए अपने में एलिजिबिलिटी इजिकल टू एंड एक्शन प्लान ये ये तीनों जब बराबर हो हो हो हो जाते हैं तो इसको हम हम अब हमको समाधान गया गया और इसका मतलब सुखी गए बात समझ में आई ये सभी को समझ में आ रही रिवीजन के लिए ठीक है ये एक और क्वेश्चन था हाँ जी उपयोगिता बराबर वैल्यू वैल्यू बराबर सम्मान विश्वास स्नेह पूर्वक जीना जी जो आपने बताया की हम हम है मतलब मतलब मतलब मतलब अंदर से इसलिए बहुत, there's a lot going on inside us. इसलिए बहुत मतलब गाना सुनते मतलब शोर, शोर, हाँ। <laughs> सुनते शोर ताकि हम उस हमारा जो अंदर चल रहा है उसे हाँ। अब देखिए गाना मतलब मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ एक प्रकार का गाना ही है इसमें एक सुर भी है ताल भी है ये भी एक प्रकार का गाना है ठीक और एक आप इसको कोई और लयबद्ध तरीके से पूरे को बताया जा सकता है वो भी एक प्रकार गाना है गाना अपने आप में मानव परंपरा में संगीत अपने आप में मानव परंपरा में आवश्यक है बिना बिना संगीत के तो कुछ बात ही नहीं सकती आपके और हमारे बीच में है ना एक तो ये है कि संगीत की आवश्यकता क्या उसको हम समझे दूसरी ये है कि अपने खालीपन को अपने बोरियत को अपने में शिकायतों को लोग हमारे को दिक्कत दे रहे हैं उससे भागने के लिए हम इसको करें आपको क्या लगता है क्या ठीक है हम हम हम हम बोर हो रहे हैं हैं हैं हैं इसलिए इसलिए इसको इसको चलाते हैं। हम लो लोगों से दूर भागना चाहते हैं, इसलिए हम इसको चालू करके बैठ जाते हैं। हम अपने में में हमको कोई काम समझ नहीं तो चालू करके बैठ जाते हैं तो ये क्या चीज निकला ये हमारा दुरुपयोग तो है सदुपयोग है म्यूजिक का दुरुपयोग दुरुपयोग तो सदुपयोग करो ठीक है चलिए थोड़ा आगे बढ़े हाँ इनको मांगी हाँ जी सर अगर जो शरीर की आवश्यकता है आहार की हाँ। वो हम अगर मैं सही से पूरी ना करके उसको अगर अस्वस्थ कर लिया तो फिर अगर मैं के पास जितना भी बल है जैसे आप कह रहे हो कि मैं के पास बल है तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा सच है ना, ना कहा करेगा भैया तो स्वस्थ हाँ। शरीर में ही मैं का जो बल प्रमाणित होगा इसलिए स्वस्थ रखना अनिवार्य है इसलिए आहार विहार मेरे मेरे सुखी होने के लिए नहीं है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो दूसरी बात ये की बल Ultimately, मैं से है। हाँ। तो आ, आहार किसी भी तरह का हो सकता है आहार किस तरह का होना चाहिए, चाहिए। अब इस बात तो है ये पेन में किस तरह का आहार होना चाहिए जिस तरह का पेन का डिजाइन होगा एक इंजन है डीजल गाड़ी उसका डिजाइन पर डीजल डीजल डलेगा वो एक इंजन है पेट्रोल तो उसके डिजाइन में पेट्रोल आएगा तो मानव शरीर का डिजाइन कैसा है मेरा डिजाइन कैसा मैं बताता हूँ आप अपना देख लेना दूसरे के बारे में हम कुछ कह नहीं रहे थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं थोड़े प्रश्न को अभी होल्ड करिए चीजें अपने आप भी कुछ हल हो रही हैं। प्रकृति में देखा गया तो दो तरह के शरीर रचनाएं हैं जीवों और मानव के बीच में एक होता है शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी देखिए यहां पर जो कुछ भी कहा जा रहा है डिजाइन ऑफ तो द बॉडी के बारे में बात किया जा रहा है कोई उसमें पाप उड़ने की बात नहीं कही जा रही है, है ना और उससे मन पे क्या फर्क पड़ता है वो भी नहीं कहा जा रहा है मन पे क्या फर्क पड़ता है वो भी नहीं कहा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि मानव शरीर का डिज़ाइन कैसा है फ्यूल क्या चाहिए तो प्रकृति में देखेंगे तो शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव दोनों तरह के पाए जाते हैं क्योंकि मानव को अब कोई रिफरेंस लेके आना पड़ेगा तो क्या निकल के आता है शाकाहारी जीव में क्या होता है इस कैटेगरी को हम बना सकते हैं पानी कैसे पीते हैं तो मांसाहारी जीव जो होते हैं वो जीप से पानी पीते हैं और शाकाहारी जीव जो होते हैं वो होठ से पानी पीते हैं जो भी आप देखोगे मांसाहारी जीव है वो सब जीप से ऐसे करके पानी पीते हैं है ना और शाकाहारी जीव जो होठ से पीते हैं जैसे गाय ऐसे करके पी है ना ये आप देख सकते हैं और देखें छोटे मोटे बताते हैं आते हैं शाकाहारी जीव की आंतें लंबी होती हैं, क्योंकि शाकाहार को डाइजेस्ट होने में समय लगता है अभी हमारा उठ पटांग कुछ कुछ मान्यता है आंतें लंबी होती है तो शाकाहार जो पचने में टाइम ज्यादा लगता है उसमें फाइबर भी होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन है ना विटामिन जो जो भी है तो डाइजेशन में टाइम लगता है तो जितनी देर में वो डाइजेस्ट होता है उतनी लंबी आंत होती है और डायजेस्टन के बाद वो तुरंत बाहर हो जाए एक्सक्रीट हो जाए वैसा डिजाइन होता है मांसाहारी जीव जो होते हैं उनकी आँते छोटी होती हैं लंबाई कम होती है उनकी है ना इसीलिए यदि जिनके शरीर में जो शाकाहारी अगर है उसके शरीर में यदि मांस डाल देंगे तो वो है ना जल्दी डाइजेस्ट होता है मांस तो वो आगे चल के वो फिर सड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो तो ट्रेवल करना है उसको इतना समय लगेगा तो उसमें सड़ने के कारण बहुत सारी बीमारी होती रहती आगे अगर देखेंगे ज़्यादा अंतर नहीं बता रहे हैं अगर देखेंगे तो दाँत तो इसके पास है ना दाढ़ होती है दाढ़ समझते हैं, है ना तो अगर देखेंगे तो शाकाहारी के पास दाढ़ होती है और मांसाहारी के पास दाढ़ नहीं होती है ठीक और अगर देखेंगे तो नाखून शाकाहारी जो जीव होते हैं उनके नाखून होते हैं लेकिन वो उंगली को हाथ को सपोर्ट करने के लिए होते हैं है ना ये उंगली को सपोर्ट करने के लिए अगर ये नाखून निकल जाएगा तो उंगली का सपोर्ट कम हो जाता है वो एक्सटेंडेबल नहीं होते हैं और जो मांसाहारी जी होते हैं उनका शिकार करते समय नाखून निकल के ऐसा बाहर आ जाते हैं हमारी कई सारी दीदियों के नाखून निकल के बाहर जरूर आ गए हैं और वो उनके हाथ से वो शिकार भी करती हैं, है ना कर, यदा कदा लेकिन फिर भी आधे आए दिन रोती रहती हैं कि वो टूट गया ये ये हो गया वो हो गया उधर टूटता होता कुछ नहीं तो नाखून जो होते हैं वो सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं और यहां पर जो है वो शिकार के लिए होते हैं ये बात समझ में आया तो ये समझ में आता है ये बेसिक अंतर हैं इन अंतर के आधार पर आप अपने शरीर का पहचान कर लीजिए और यदि आपका शरीर शाकाहार है तो आप शाकाहार करिए और यदि आपका शरीर मांसाहार है तो आप मांसाहार करिए आप अपने शरीर के बारे में खुद तय करिए उससे क्या होगा है ना शरीर की व्यवस्था ठीक से बनी रह सकती है दूसरी एक और बात क्योंकि सारा आहार आप तो प्रकृति में से लेकर आओगे कहाँ से लेके आते आहार जी लिखा ना इसमें दाढ़ होती इसमें दाढ़ नहीं होती दांत तो दोनों में होते हैं ओहो दाढ़ से शाकाहार शाकाहारी लोगों पर दाढ़ होती है ग्राइंडिंग के काम आता है और जो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको ग्राइंड नहीं करना पड़ता वो फ्लैश को ऐसे ही तोड़ा और पेट में डाला वो जल्दी पच जाते हैं हाँ तो खाली उनके ये होते है क्या बोलते हैं आप उसको कैनइन होते हैं जबड़ा मजबूत होता है केनाइन होते हैं और वो खाली फ्लैश को टीयर करके लेना है है ना उसको आप जो भी मांस है उसको कोई ग्राइंड नहीं करता है कर, होता भी नहीं वो ग्राइंड ये बात समझ में आई तो उसको ग्राइंड करना नहीं होता वो पेट में गया वहाँ एसिड होता है उस तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है उनके लिए वो ठीक होता है तो जिनके जिनके शरीर में दाढ़ है यहाँ पर वो सब क्या है और जिसको लगता है कि वो मांसाह है तो दाढ़ निकल वाला ना डॉक्टर बैठे हैं तो मानव प्राकृतिक विधि से क्या है शाकाहार है एक और छोटी सी बात करते हैं आहार का सोर्स कहां से है तो प्रकृति में से सबके लिए आहार है या नहीं है जैसे, जी, थोड़ा फोकस थोड़ा सुन लो यार पूरा ही नहीं हुआ भा भाई जैसे आपके घर में से कोई जाता है तो आप उसको टिफिन बना के देते हो कि जा भैया रास्ते में खा लेना है ना कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका टिफिन भी आता है या नहीं आता है बच्चा पैदा होने के पहले ही दो दिन पहले से ही उसका दूध की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था कौन करता है प्रकृति में उसकी व्यवस्था है इसका मतलब है कि सब जितने तरह के एंटिटीज हैं उन सब के लिए कोई ना कोई प्रकृति में व्यवस्था है आप अपनी अपनी व्यवस्था में रहोगे तो व्यवस्था फैलाओगे या अव्यवस्था करोगे अगर अपनी व्यवस्था से भिन्न अगर कर, कोई काम करने लगोगे तो क्या होगा प्रकृति में अव्यवस्था होगी तो यदि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को मार के खाता है तो वो व्यवस्था है क्या अव्यवस्था और यदि कोई शाकाहारी जीव माना हो यदि वो जानवर को मार के खाता है तो वो व्यवस्था कर रहा है या अव्यवस्था है ना बोले क्या फर्क पड़ता है अभी तो भ्रमित आदमी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है समुद्र में इतनी मछली क्या फर्क पड़ता है है ना समुद्र में इतनी मछली हम खा गए तो क्या फर्क पड़ता है आज देखिए कई समुद्र ऐसे हो चुके हैं उसमें एक भी मछली नहीं है जब से आदमी ने मछली खाना शुरू किया समुद्र में मछली कम होना शुरू हो गया और आप समुद्र पूरे के बड़े से बड़े समुद्र मछली विहीन हो गए लेकिन यदि मछली मछली को खाती थी तो उनका डिजाइन है वो तो जब भी मछली मछली को खाती है तो मछली समुद्र में कभी भी काम नहीं होती यदि यदि शेर बढ़ते हैं तो खरगोश कम भी होते हैं मान लो तो शेर फिर कम हो जाते हैं और खरगोश बढ़ जाते हैं तो शेर वापिस बढ़ जाते हैं और शेर बढ़ गए तो खरगोश कम होते उनमें एक आपस में संतुलन है हमारे में संतुलन नहीं है हम मछली खाते रहेंगे मछली खत्म कर देंगे उसका रोटी खाने लग जाएंगे वापस तो हम संतुलनकारी नहीं है हम असंतुलनकारी हैं आप मछली खाते रहते मछली खत्म होगी आप मर जाओ मछली वापस आ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है हम तो तुरंत स्विच कर लेंगे फटाक से तो इसलिए ये जो स्विचिंग कहीं नहीं है कोई जीव जंतु कोई जीव ऐसा स्विच नहीं करता केवल एक भ्रमित आदमी स्विच करता है ये जो स्विचिंग ऑप्शन कौन देता है ये जो आप करते रहे तो आप सब फंड यहां लगा दो वहां स्विच कर लो ये कर लो ये सारा भ्रम का मामला है प्रकृति में कोई स्विच नहीं है कि आप मन पड़े तो ये कर लो और मन पड़े तो ये कर लो मन पड़े तो हवा में जियो मन पड़े तो पानी में जियो हाँ जी हाँ अब एक और बात आ गई अब आ गया कुत्ता सब आते हैं एक के बाद एक मानव का प्रभाव कुत्ते पे पड़ा या कुत्ते का प्रभाव मानव पे पड़ा यह भी समझने की बात है कुत्ता जीव है उसका एक आचरण निश्चित है मानव मानव है और अभी भ्रमित मानव आचरण अनिश्चित है और मानव ज्यादा प्रभावी है तो हो सकता है कुत्ता हमारे से देख के कंफ्यूज हो गया हो हेलो भैया हाँ जी आ, मैं ये जो आपने शाकाहारी और मांसाहारी बताया मैं खुद व्यक्तिगत रूप से शाकाहारी हूँ ठीक है पर जो देखने में आता है कि कई जो भी आदमी व्यक्तिगत रूप से शाकाहारी नहीं होता है शारीरिक विधि हाँ, हाँ, तो तो तो तो <laughs> से हम हाँ, तो शाकाहारी जो, जो मानव है भले ही उनकी शारीरिक बनावट इस हिसाब से नहीं है शाकाहार के लिए उपयुक्त मगर उनको जीवन पर्यत ना तो कोई परेशानी होती है पूरे स्वास्थ्य दिखते हैं मरते दम तक भी सही दिखते है कई बार इतना सही दिखते है की जलन उन्हें लगती है इसलिए हमको लगता है हम भी खा लेते अच्छा रहता है तो हाँ तो शारीरिक बनावट के वो विपरीत काम कर रहे हैं फिर भी सही कैसे हैं है हाँ। या क्यों हैं है? वही ना समझने से पता चलता है देखने से पता नहीं चलता आंख से देखेंगे पता नहीं चलता आंखों देखा सच सच होता है क्या आंखों से तो आपने ये देखा कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है और आप उसको सच मानते हो थोड़ी देर के लिए मान लेते ये सच है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है अगर आंखों देखा सच्चाई को सच मानते हो तो उसको फैला देते हैं क्या होता है तो एक मछली छोटी है उसको बड़ी मछली खा गई फिर इससे बड़ी मछली इसको खा गई फिर इससे बड़ी इसको खा गई तो समुद्र में कुल मछली कितनी होना चाहिए आखिरी में और वो भी क्या खाएगी वो मर जाएगी अगर यही फार्मूला यदि आप छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है यदि सच्चाई मानते हो तो इस तर्क को यदि आगे बढ़ाते हो तो समुद्र में कुल मछली कितनी हो सकती है एक भी नहीं ये बात समझ में आई तो आंखों से मत देखिए समझने से देखते हैं समझने से देखते हैं कि आज तो शाकाहारी आदमी भी भोगी प्रवृत्ति में है मांसाहारी आदमी भी भोगी प्रवृत्ति में है आज तो शाकाहारी होकर भी हम समाधान नहीं है हमारे में बल नहीं है है ना विचार का बल नहीं है समाधान होकर भी सॉरी शाकाहार होकर भी मांसाहारी के पास भी समाधान होकर बल नहीं है समाधान के अभाव में इस प्रकार से देखेंगे तो दोनों समान ही दिखाई देते हैं लेकिन दोनों समान क्यों हैं क्योंकि भ्रमवश दोनों समान है तो हमको कभी कभी लगता है जैसे अच्छा तो खा ही लेते हैं हम तो वही घास पत्ती खा रहे हैं और ये तो बहुत मजे कर रहे हैं, ठीक ऐसा भ्रम हमको होता रहता है और कई लोग स्विच करते रहते हैं कभी शाकाहार से मांसाहार चले गए मांसाहार से शाकाहार में चले गए किसी ने पाप पुण्य बता दिया तो कुछ हो गया कुछ हो गया अभी ये समझ में आता है कि आपका किया हुआ हर एक एक्टिविटी प्रकृति में या तो संतुलनकारी है या असंतुलनकारी है इसको हमको समझना है ये शरीर भी एक प्रकृति है और ये हवा पानी ये धरती पूरी एक प्रकृति है दूसरे मानव भी प्रकृति हैं आपका किया गया हर एक कार्य व्यवहार एक्टिविटी इस एक धरती पर एक मॉडल है और वो पूरी चीज़ों को प्रभावित करता है यदि ये हमको समझ में आ जाता है उसके बाद हम जागृत होते हैं अपने सभी विचार को लेकर अपने व्यवहार को लेकर अपने कार्य को लेकर और भैया जंगल में भी मानव ने सबसे पहले मांसाहर कोई अपना कहाँ मतलब पहचाना हराने हाँ। हाँ। के रूप में बिल्कुल ठीक बात जंगल में कैसे शुरू हुआ मैंने पहले दिन कहा था कि जंगल में जब भी आदमी शुरू किया पहले दिन वाला आदमी भी कल्पनाशील है और वो पहले दिन भी अपने को आपको जानना चाहता है और हमेशा जानने के लिए कोई रेफरेंस ढूंढना चाहता है आदमी अपना रेफरेंस आदमी से नहीं ढूंढ पाया क्योंकि कोई आदमी पहला आदमी कल्पनाशील वो भी है उसको भी पता नहीं क्या करना है तो पहली समानता कहाँ पर देखी जिसने जहाँ जो समानता देखी यदि किसी ने बंदर से समानता देख ली तो बंदर के आहार को अपना आहार बना लिया तो वो शाकाहार हो गया बड़ी चीज है जानवर से तो मानव मानव का प्रभाव, में यदि है, तो जानवर को भी खराब करता है तो मानव की ताकत को अपन समझना चाह रहे हैं मानव क्या चीज भ्रमित आदमी का भी क्या ताकत है और समझदार आदमी का क्या ताकत हाँ लेकिन प्लास्टिक खा जाती है अभी तो आप ये बात कर रहे हो ये बोल रहे हैं कि गाय हर भी उर्स होती है है ना अभी जो भी गाय को दूध बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें बाजार में मिल रही हैं उसमें तो अभी मछली और इनका चूरा मिला खिलाने लगे हैं गाय को उस प्रकार से कन्फ्यूज कर देते हैं कि उसको पता नहीं चलता कि वेज है कि नॉन वेज खा जाती है वो दूध ज्यादा देने लगती है और वो दूध में कई तरह की बीमारी आएंगी क्योंकि उसके शरीर के लिए वो नहीं है है ना अभी देखिए जिस प्रकार से भी हम आहार कर रहे हैं अभी डब्ल्यू की रिपोर्ट मानो या नहीं मानो मेडिकल की रिपोर्ट मानो नहीं मानो आप देखो उसमें यह कह रहे हैं कि सर्वाधिक यदि पॉल्यूटेड कोई चीज हो गई है धरती पर सर्वाधिक पॉल्यूटेड तो तो वो क्या चीज तो है, तो है? माँ का दूध सोचिए बिल्कुल तो मां जो अपने बच्चे को इतना लाड़ प्यार करना चाहती है बड़े से अच्छे से रखना चाहती है उसके दूध जो आ रहा है अभी वो दूध में इतना पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं तो वो बच्चे का क्या स्वास्थ्य होगा और क्या दम आएगा और क्या काम करेगा वो ठीक वो शाकाहारी माँ भी हो मांसाहारी माँ भी हो देख लो हमारा किया हुआ कहाँ तक पहुंच गया ठीक है? है थोड़ा आगे बढ़ाएं कोई ब्रेक ब्रेक का समय है? इंडिकेशन कुछ होता है आपकी तरफ से कितना बजा अभी चलिए आगे बढ़ा दो ठीकारी निपट लेते हैं भैया चिट्ठी भी पड़ी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं मानव के लिए चलिए भैया थोड़ा प्रश्नों को थोड़ा देखते हैं मानव के लिए अगर देखेंगे पदार्थ है पदार्थ के साथ वनस्पति है और वनस्पति का आहार क्या है वनस्पति का आहार क्या है तो वनस्पति पदार्थ से लेता है और वनस्पति वापस पदार्थ को दे देता है इस प्रकार से दोनों के बीच में हारमनी ये नहीं हो सकता कि ये पेड़ पानी पी गया तो पेड़ पानी के साथ अत्याचार हो गया पानी पी गया अत्याचार हो गया ऐसा नहीं हो सकता है, है ना और वनस्पति के ऊपर कौन है जीव तो जीवों के लिए भोजन पानी सुविधा क्या है वनस्पति और पदार्थ जीव भी जीव भी जीने के बाद मरने के बाद क्या करता है पदार्थ में मिल जाता है तो पदार्थ को वापस जितना लेता है उससे ज्यादा लौटा देता है और इसके ऊपर आ गया मानव तो मानव के लिए भी सुविधा क्या है तीनों ही मानव के लिए सुविधा है भोजन को समझने गए तो शरीर की व्यवस्था को समझ के ये समझ में आया कि मानव तो शाकाहारी है मांसाहारी नहीं है लेकिन जीव उसके लिए अभी भी सुविधा है हमारे लिए सुविधा तीनों ही है यहाँ पर कोई आदर्श की बात नहीं हो रही है सिंपल बात हो रही है तीनों ही हमारे लिए सुविधा का स्रोत है इन तीनों का संरक्षण करना इनको बना के रखना स्वस्थ रखना इनको जिंदा रखना जिम्मेदारी किसकी क्योंकि यदि इसको गड़बड़ कर देगा तो दिक्कत किसको होने वाली है बिल्कुल सिंपल काम है हम गाय पालते हैं गाय पे ऐसान नहीं करते अपने लिए अपने लिए गाय पालते हैं क्योंकि दूसरे दिन कहा ही था मानव जो कुछ भी करता है केवल और केवल सुखी होने के लिए कर रहे हैं यदि हम गाय पाल रहे हैं तो गाय पे एहसान नहीं कर रहे हमको स्वर्ग में जाना इसलिए नहीं कर रहे बल्कि हमारी सुविधा के लिए हम गाय को पालते हैं ये बात समझ में आ गई हमारी सुविधा के लिए हम पेड़ लगाते हैं हमारी सुविधा के लिए हम अपनी सब्जी लगाते हैं अब सब्जी हमने लगाई तो हमारे को लौकी मिल गई और लौकी किचन में लगे तो लौकी का कत्ल होता है क्या लौकी का कत्ल होता है नहीं होता है, है ना तो ये समझ में आया मानव में देखेंगे तो ये तीनों तरह की सुविधाएं तो हमारा क्या काम बना तीनों का संरक्षण करना जरूरी है या नहीं है संवर्धन करना जरूरी है कि नहीं अब हमको सुविधा कैसे मिलती है ये प्रश्न आ गया क्योंकि यहां लिखा था कि श्रमपूर्वक मिलती है जैसे आम का एक झाड़ जंगल में पहले पाया गया जंगली थे सब जगह जंगल में जो आम लगता है वह कितना बड़ा अमिया वो का जंगल में आम काय के लिए लगाए खाली उस वनस्पति को बना के रखने के लिए आदमी के लिए डिजाइन क्या है यदि आम खाना तो मेहनत कर आदमी ने वो आम को पहचाना उसको अपने खेत में लेके आया और उसका अध्ययन किया अध्ययन करने के बाद उसके अनुकूल क्या क्या, क्या? डाइट होना चाहिए वो दिया अपनी तरफ से मेहनत किया अपनी तरफ से मेहनत किया तो आम का साइज बढ़ना शुरू हो गया तो बीज किसका प्रकृति का और बीज से ज्यादा जो मेहनत हमने करी और जो मिला वो पल्प वो किसका वो मानव के हिस्से का ये बात समझ में आती है ये बात समझ में आती है जंगल में भी देख लेना आम के झाड़ लगेंगे इतने तो बड़े आम मिलेंगे आपको अब खाओगे तो कुछ मुंह में आएगा नहीं खाली खाली पता चलेगा कुछ अच्छी चीजें है, है ना तो आदमी के मेहनत का प्रयोजन पर मतलब प्रावधान प्रकृति में पहले से रखा रहता है पहले से ही आप मेहनत करिए आपके हिस्से का पा लीजिए तो वो आम आप जो लाए वो प्रॉपर्टी किसकी है प्रकृति, प्रकृति की है और उसका फल का साइज बढ़ गया वो प्रॉपर्टी किसकी है वो मानव की है वो एफर्ट किसका है अध्ययन किसने किया मानव ने एफर्ट किसने किया मानव ने तो मानव को मानव का फल मिलना मानव को मानव का फल मिलना न्याय है क्या अन्याय और प्रकृति का चीज प्रकृति को मिलना न्याय है क्या अन्याय यदि हमने बीज को जिंदा रखा यदि हमने बीज को जिंदा रखा और धरती पर वो आम का बीज जिंदा है वृक्ष जिंदा है तो प्रकृति के साथ न्याय हुआ क्या अन्याय अभी हम क्या कर रहे हैं अभी कैसे कर रहे हैं हाइब्रिड आ गया है ना वो आ गया ना क्या बोलते हैं उसको आप लोग एक प्रकार के बीज आ गए जिसको संकर बीज बोलते हैं हाईब्रिड बीज बोलते हैं उसमें क्या हो गया अब बीज की परंपरा अपन ने खत्म कर दी यदि बीज की परंपरा हमने खत्म कर दी तो प्रकृति के साथ न्याय हुआ क्या अन्याय अन्याय कर दिया हजारों साल में जो बीज बने थे अरबों साल में आपने उसकी परंपरा को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बोलते हैं शब्द कितना अच्छा है शब्द कितना अच्छा देते हैं उसको जेनेटिकली डिसऑर्डर कर रहे हैं उसमें कि उसमें पैदा होने की क्षमता को हम खत्म कर रहे हैं और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं जीएम सीड और बड़ा बड़ा उसमें अवार्ड दे रहे हैं और बड़ा बड़ा उसका बिजनेस चल रहा है तमाम तरह का बड़ा बिजनेस चल रहा है तो ये न्याय कर रहे हैं क्या न्याय तो प्रकृति की चीज़ प्रकृति को मिले मानव की मेहनत मानव को मिले इसका नाम न्याय हो गया अब गाय ले आओ गाय ले आए भाई अपन जैसे आम था वैसे गाय जंगल में जो गाय रहती है वो उतना ही दूध देती है जितना कि उसके बच्चे के लिए पोषण के लिए अनिवार्य है कोई गाय जंगल में कितनी भी कोई सी भी नस्ल के ले आओ है ना लीटर डेढ़ लीटर दो लीटर ज्यादा दूध देती नहीं आदमी ने उसको पहचाना क्यों क्यों पहचाना भाई क्योंकि तीन ही चीज़ें हैं हमारे जिंदा रहने के लिए तीनों चीज़ों में से हमको पहचानना पड़ेगा गाय के साथ शोषण हो रहा है ऐसा नहीं है पेड़ भी हैं गाय जानवर भी हैं और हवा पानी मिट्टी है इन्हीं के साथ तो हमको जीना है लेकिन समझदारी का प्रमाण यह है कि इनका संरक्षण हो संवर्धन हो इनके साथ न्याय हो तो आदमी गाय को ले आया गाय को लाने के बाद ये हुआ कि भाई आदमी ने अध्ययन किया गाय खाती क्या जाके देखा क्या खाती रहती है हमारे गाय बंधी हुई दिन भर है ना वो जो जो घूं के जंगल में खाती वो सब हम खिलाते हैं उसको आप पूरा कैंपस देखोगे आठ एकड़ जमीन हमारे पास खेती की है उसमें से सात एकड़ जमीन तो गाय को खिलाते हम जितना वो खा सकती खाने की चीजें हैं उसका अध्ययन किया हजारों साल में आदमी ने और अध्ययन करने के बाद वो वो मेहनत हमने करना शुरू करी तो डेढ़ लीटर दो लीटर दूध जो है वो बच्चे के लिए अनिवार्य है वो दूध आया वो दो लीटर दूध किसका बच्चे का उससे अधिक दूध आया हमारी मेहनत से वो दूध किसका तो हमारी मेहनत का हमको मिला तो न्याय हुआ और उसकी मेहनत का उसको मिला तो न्याय हुआ लेकिन यदि ऐसा कुछ हम खिलाते पिलाते हैं दूध के लालच में जिससे कि गाय की आंतरिक व्यवस्था बिगड़ रही है जैसे अभी बहुत सारे इंजेक्शन बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिय न्यूट्रिय के नाम से कुछ कुछ बना बना के भेज देते हैं एक शब्द दिख और उसमें तमाम तरह की चीज़ें डाल देते हैं उससे अगर कुछ हुआ गाय का शरीर बीमार होने लगेगा यदि वो शरीर बीमार होगा तो गाय को दिक्कत हुआ अन्याय हो गया उससे जो दूध आएगा वो आदमी पिएगा उसमें अन्याय हो गया ये वाली बात बन गई दूसरी बात बनेगी कौन सा दूध मानव के शरीर के साथ कॉम्पिटेबल है यानी क्योंकि हर बार यदि आहार की हम बात करेंगे तो शरीर की व्यवस्था उसका रेफरेंस पॉइंट है रेफरेंस क्या है सही गलत को पहचानने के लिए शरीर में व्यवस्था तो यदि प्रोटीन टाइप है ना एम्यूनो एसिड जो भी हैं प्रोटीन है जो भी हैं है ना फैट है यदि वो मानव के शरीर की डिजाइन के अनुकूल है यदि उस तरह के जीवों को आप दूध पीते हैं तो आपके लिए एक प्रकार का आहार है है ना वो आपके शरीर में नुकसान नहीं करता है यदि इस प्रकार के जीवों का दूध पीते हैं जो मानव के शरीर के लिए कि उनका मैचिंग नहीं है डीएनए आरएनए उनका मैच ही नहीं कर रहा है यदि उस तरह का पियेंगे तो दिक्कत हो जाता है तो आज इस प्रकार का दूध हम पी रहे हैं है ना अभी तो सब अच्छी बात है कि आजकल तो जानवरों का दूध ही नहीं मिलता आपको सब फैक्ट्री में बने हुए दूध हैं तो क्योंकि जानवरों की संख्या लगातार घटती जा लगाता रही है और शहर में दूध की मात्रा हम यहाँ दस साल से हो गए इस गाँव में जितने जानवर थे आज उसके आधे भी नहीं हैं और इंदौर शहर में दूध की मात्रा कितना बढ़िया हो रहा है जादू जादू ठीक ये समझ में आ गया तो यदि गाय को जिंदा रखते हुए हम यहाँ से दस गाय लाए अगर हमारे पास डेढ़ सौ गाय है तो शोषण हुआ के पोषण शोषण हुआ के पोषण फिर से दस गाय से शुरू की गौशाला आज अगर डेढ़ सौ गाय है तो शोषण हुआ के पोषण यदि उनकी नस्ल संवर्धित हो रही है उनका रंग रूप अच्छा हो रहा है उनका हाइट अच्छा अच्छा हो हो रहा रहा है, है, उनका ब्रीड अच्छा हो रहा है, तो हुआ के छुट्टी तो उसको अपने पास कर हम पालते हैं तो, कर्म करने में भी कर फल भोगने में भी परतंत्र पर उसका एक आचरण तो है जो वो बिना सोचे समझे करती है तो हम उसको अपने पास लाकर कर रखते हैं तो भाई तो। जानवर का आचरण है आहार निद्रा भाई और मैथुन इसको आप ठीक से पहचानो यदि उसका संवर्धन करना है संरक्षण करना है क्योंकि जरूरी तो है ही तो आहार में क्या उसका नेचुरल आहार है उसको यदि आप ठीक से अध्ययन करते हो तो आप उसको प्रोवाइड कराते हो निद्रा में किस प्रकार के एनवायरमेंट में सोती है यदि उसका आप अध्ययन करते हो और हजारों साल में लोगों ने किया ही तो आप उसका अगर ध्यान रखते हो तो उसका संरक्षण होता है भाई भाई को भी वो अपना मैनेज करती है है ना और मैथुन को मैनेज करती है ये चार काम वो जो इस प्रकार से करती है प्रकृति में आपके प्रयास उसके अनुसार होना चाहिए तो जानवर के ऊपर कोई दबाव नहीं हुआ ये बात समझ में आया ये बात समझ में आए कि नहीं ठीक लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति अपन ने बना दी जैसे हम लोग गाय को पाल रहे थे जिस प्रकार का वातावरण हम लोगों ने बना लिया उठ पटांगे पूरे शहरों में तो जानवर के लिए रहने की जगह ही नहीं है आज आप देखोगे कि हमारे को तो यहाँ पर उसका जॉगिंग ट्रैक बनाना पड़ रहा है जानवर दिक्कत में आ गए हैं मेरे कारण नहीं गाय पाली इसके कारण नहीं बल्कि मेरे यहाँ तो फिर भी उनका प्रोटेक्शन हो पा रहा है जो गाय बाहर छूट जा रही है उसका क्या हो रहा है देख लो एक बार तो हमारे फॉल्टी डिजाइन से बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं आप देखो आदमी के लिए हम लोग जॉगिंग ट्रैक नहीं बनाए गाय के लिए जॉगिंग ट्रैक देखा आपने उसको दो टाइम घुमाने ले जाना पड़ता है क्योंकि अब अब जगह ही नहीं बची आप कहाँ ले जाओगे उसको तो हम सब मिलकर यदि इन ज, सारे जानवरों के जो भी आहार निद्रा भय मिथुन के मुद्दे हैं उसमें हमको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए लेकिन यदि हमको अपनी सुविधा के लिए कोई उपयोग करना है तो कम से कम न्याय करिए न्याय का मतलब यह हुआ कि जो प्राकृतिक उनका डिजाइन है आहार निद्रा भय मिथुन का उसको पूरा करिए और जानवर तो परतंत्र ही हैं कर्म करने में परतंत्र और फल भोगने में भी परतंत्र, परतंत्र। बात भैया कल की बात है हाँ। तो कल मेरे मन में थी अब चल गया तो मैं मतलब सुबह सुबह उधर गाय मतलब यहाँ टहल रही होती है शायद, एक, मतलब, तो मैं बाहर खड़ा होकर वहाँ पे दातुन कर रहा था तो बाकी सारी गायों में से एक गाय अलग उसी बाउंड्री के पास घूम रही थी तो मुझे देख करके वो मेरे पास में आ गए ना लगी तो पहले कुछ देर वो देख रही थी देखने लगी तो आंखों उसकी पहले से ही गिरी थी तो आ, उसने कुछ देर देखा तो आ, फिर वो तार के और पास और आकर रोने कर, मतलब रोने लगी भैया सर सुनिए तो पूरी <laughs> बात मतलब वो आ, तार में से मुंह निकाल करके तो मुझे टच करने कोशिश कर रही थी मैंने ऊपर से हाथ लगाया तो फिर उसने ऐसे गर्दन उठाई ताकि गर्दन पे हाथ लगे लेकिन वो पॉसिबल नहीं था तार लगी थी तो फिर थोड़ी देर बाद वो अपना काम करने लगी मुझे छोड़ करके वो नीचे कुछ खाने के लिए शायद ढूंढने लगी एक बहुत ही सूखी सी पत्ती पड़ी हुई थी है ना तो ता, लेकिन तार की इस तरफ थी तो उसको उठाने कोशिश कर रही थी बहुत मतलब सूखी पत्ती तो मैंने उसको उस तरफ किया तो वो खा गई बिल्कुल आपको बहुत मजा सूखी पत्ती नहीं मुझे मज़ा नहीं आया तो ऐसा लग रहा था कि उसके आहार को हम समझ नहीं पा रहे हैं तो तो दूसरा फिर उस बहुत सारी सूखी पत्तियां उसने इस तरह से खाई वहां से तो मैंने दातुन की थी तो नीम की पत्तियां वहीं पे टूटी पड़ी थी बाकी तो मैंने सोचा तो वो दी वो भी उसने झट से सारी की सारी खा ली तो हमें उनके आहार को हम समझ पाए देखो परम्परा में हजारों साल में लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया है ना और जितना अच्छा से हम अध्ययन करेंगे उतना अच्छे से हम उसका प्रोवाइड करा सकते हैं कितना भी खिला दोगे उसका एजेंडा आहार ही है गाय को रात दिन आप सब कुछ खिला दो उसके बाद भी एक वहाँ हरी पत्ती दिख जाएगी ना झाड़ पे तो, आपको तो बाउंड्री वाल से दिक्कत हो गई आप कभी कभी गाय के देखना झाड़ है एक झाड़ में पत्ती लगी है अब उसका मुँह नहीं जा रहा तो भी आराम आराम करते रहेगी आपको ऐसा लगा ये तो बेचारी भूखी है वो जिंदा आहार के लिए ही है आहार नित्रा भाई पूर्वक ही वो व्यवस्था में भागीदार है ये मोटी बात हमको समझ में आना चाहिए आपकी बात से हम सहमत हैं कि आप जितना अच्छा अध्ययन करेंगे जैसे नीम के पत्ते, अभी हम लोग कई मौसम में नीम के पत्ते को काट के वहाँ डाल देते हैं हमको नहीं पता किसको बुखार होने वाला है वो गाय को पता रहता है जिसको खाना होता है तो खा लेती गिलोह की पत्ती तो वो अपने उपचार भी खुद कर सकती है ठीक है ये बात तो बहुत बढ़िया तो ये होगा जंगल में रहें लेकिन हमारे को पालना होगा अपनी कोई सुविधा के लिए तो अपनी सुविधा के लिए पालो और जंगल में भी छोड़ो जैसे हम लोग अभी वहाँ पर जिगलू में जो काम कर रहे हैं वहाँ पे पीछे हमने जंगल के पास जमीन ही सी ली कि हमारी गाय वहाँ चरने चली जाएगी तो उसको जो औषधि उषधि खाने हुई खा लेगी हमारे पे लोड कम पड़ेगा गाय पर करने के लिए नहीं अपने सुखी होने के लिए इतना सब खिलाने के बाद भी गाय बीमार होती है तो थोड़ा जंगल में खा के आएगी तो हमारे पे लोड कम पड़ेगा ठीक uh, है ये बात हेलो हाँ जी ठीक है ठीक बात हाँ जी भैया मुझे पूछना था कि प्रकृति में कैसे मतलब आ, हर बच्चा जो है अपने ही माँ का दूध पीता है हाँ जी तो हम क्यों लेकिन इंसान ने गाय का दूध पीना शुरू किया वो तो हमारी माँ नहीं है अपने ही स्पीशीज के माँ का दूध पीता है वो भी सर्टन एज तक पीते उसके बाद उनको जरूरी नहीं होता है इसको समझ लेते हैं एक सिद्धांत लिखो विकसित को अविकसित का उपयोग सदुपयोग लिखो विकसित को पूर्वक लिखो विकसित को पूर्वक अविकसित का उपयोग सदुपयोग करने का अधिकार प्राप्त है विकसित को जागृति के पूर्वक अविकसित का उपयोग सदुपयोग सद करने का अधिकार है जैसे आप कॉपी पेन का भी उपयोग कर रहे हो भी नहीं कर रहे हो ये तो इसके साथ भी शोषण कर रहे हो आप तो पन्ने के पन्ने के सीने पे आप पेन को घड़ाए जा रही हो सोचो कितना रोता होगा तो विकसित को हाँ सुन लो विकसित को है ना जागृति पूर्वक आ विकसित का अपने से अविकसित का उपयोग और सुरक्षा करने का अधिकार है भ्रमवश लिख लो विकसित को भ्रमवश विकसित को भ्रमवश अपने से अविकसित का शोषण करने का भी अधिकार प्राप्त है विकसित को अविकसित है ना विकसित को भ्रमवश अविकसित का शोषण करने का भी अधिकार प्राप्त है आपके पास च्वाइस या तो हम इसका उपयोग सदुपयोग करें या इसका शोषण करें तीसरा कोई च्वाइस नहीं है तीसरा अगर करने जाएंगे अतिवाद है तीसरा करने जाएंगे अतिवाद फिर तो लोकी का मर्डर हो रहा है किचन में गिलकी के साथ अत्याचार हो रहा है चाकू घुसोड़ा जा रहा है उसके पेट में आप समझ रही बात को हमारे पास कुल तीन तरह के सामान है यदि हम समझदार होते हैं यदि हम अपनी समझदारी को प्रस्तुत करते हैं, उपयोग, उपयोग तो मैं समझ गया। मैं खुद विगन नहीं हूँ मैं, मैं भी दूध के सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ लेकिन जब गाय के चारों नेचुरल इंकलेशन की बात आती है तो मल्टीप्लीकेशन उनका करना या उन्हें इन प्रेग्नेंट uh, करना भैया देखिए यदि गाय हम लोग तो हमारे करते हैं जितना उसको एक प्रकार की अगर देखेंगे अभी हम क्या करें एक भावना को हम उसके साथ जोड़ दे रहे हैं है ना भावना मानव में है और मानव अपनी भावनाओं को जानवरों पे आरोपित कर रहा है जानवर कर्म करने में परतंत्र फल भोगने में परतंत्र जानवर आहार निद्रा भाई मैथुन पूर्वक जीते हैं और ठीक आहार ठीक निद्रा ठीक भाई ठीक मैथुन मिले उनको तो उस प्रकार से तो बढ़िया आहार बढ़िया विधि से मिलकर आप उसको आप बढ़िया से बढ़िया नस्ल तैयार कर सकते हैं अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ों को तैयार कर सकते हैं और उसकी परंपरा को बना रख सकते हैं अभी जिस प्रकार से हम जिए हैं उसमें तो हमने इनकी परम्परा खत्म कर दिया है ना जो अच्छे अच्छे जीवित है वो भी खत्म कर दिया हमने तो मानव का एक योगदान है यदि मानव इनको ठीक से समझेगा नहीं तो इनका संरक्षण भी नहीं हो पाएगा धरती में तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा योगदान उनके संरक्षण में कुछ होना है नहीं होना है ऐसा थोड़ी है एक तो ये बात समझ में आना चाहिए लेकिन एक ठीक से उनको समझेंगे नहीं तो अगर गलती करेंगे और ये जो अतिवाद है कि हमको तो जानवर की तरफ देखना ही नहीं है तो फिर तो आप वनस्पति की तरफ भी मत देखिए और फिर तो हवा पानी की तरफ भी मत देखिए खाली जानवर के साथ आपकी भावना को जोड़ना लौकी साथ क्यों नहीं जोड़ना उसमें भी प्राण है उसमें भी हवा पानी चलती रहती है है उसके साथ क्यों नहीं जुड़ते फिर जैसे एक हमारे मित्र हैं एक बार की बात है कि वो ऐसी कुछ बात हो रही थी उनके उनका एक बड़ा आश्रम है बड़ा नाम है उनका तो उनके यहाँ कुछ लोग हमारे हमें भी गए मिलने के लिए हम साथ में एक हमारे मित्र भी गए तो ऐसी कुछ बात चली कि गाय तो पालना चाहिए क्योंकि अब गाय के गोबर से आसानी से खाद बनता है और आसानी से हम लोग खेती कर सकते हैं है ना तो हमारे मित्र ने बोला आप ये खाद बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हो इसकी ज़रूरत क्या गाय पाल लो अगर गाय का गोबर का गाय का गोबर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है पूरी प्रकृति में यदि उसको आप नज़रअंदाज करने जाते हो तो आपकी मेहनत कई गुना बढ़ने वाली है अब उनको चना भी उगाना ये भी उगाना वो भी उगाना पचास तरह की चीज़ें उगाना उसके पत्ते को सड़ाना गलाना और दुनिया भर का करके खाद बनाना तो हमारे एक मित्र ने कह दिया कि भाई देखो ये तो सिंपल था ये गाय को ले आते घास खिलाते गोबर निकलता खट से खाद बन जाता है कुछ करना ही नहीं है तो गाय का सदुपयोग करो जैसे उन्हें ये बोला वो तो चिल्लाने लगे भाई जम जम कर डांटने लगे तुमको यही करना है गाय का शोषण करना दूध पीना ये करना होगा करना ये बात निपट गई बात निपटने के बाद डांट डांट लगा दी उनने हमको भी लगा दी सबको लगा दी चलो भाई उसके बाद वो अपना बाग दिखाने गए बाग दिखाने गए तो वहां पर एक अमरूद के झाड़ लगा हुआ था तो पहले तो हम कुछ बोले नहीं जैसे उन्हें अमरूद में से एक पका हुआ अमरूद तोड़ने का हाथ लगा मैं रुक जाओ मैं चिल्लाया जोर से हाथ मत लगाना वो डर गए क्या हो गया ये अमरूद जो पेड़ पे लगाया है पेड़ का अमरूद है ये तुम्हारा नहीं है तुम्हारा पे इस पर कोई अधिकार नहीं तो बेचारे डर गए तो नीचे वाला उठाने लगे मैंने कहा रुको ये चींटी का अधिकार है ये चींटी खाएगी नहीं खाएगी उसको और ऊपर जो लगा है वो वो तो पक्षी का अधिकार है मन को वापिस चलो तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं अगर ठीक से समझोगे तो इनका सबका संरक्षण संवर्धन मानव की जिम्मेदारी है या नहीं है हा या ना जिस प्रकार से भ्रमित कल्पना में हम जी रहे हैं उसमें हमने इनका संरक्षण किया या शोषण किया शोषण किया या पोषण उससे इनकी हालत कम हो रही है ये एक्सटेंट हो रहे हैं या हा या ना तब क्या निकला अब अपने जिम्मेदारी को और इनके साथ भी जोड़कर देखना पड़ेगा ये बात समझ में आई हमारे में से कई महिलाएं हैं जो बच्चा जन्मती जन, हैं लेकिन उनके साथ दूध नहीं आता है हमारे उनके लिए भी दूध चाहिए होता है जो हमको हमारी जिम्मेदारी बच्चे के साथ भी है कि नहीं है बच्चे के साथ जिम्मेदारी को निभाते समय जीव के साथ भी जिम्मेदारी को निभाओ वनस्पति के साथ भी निभाओ और पदार्थ के साथ भी निभाओ इन सब जगह पर एक साथ जिम्मेदार हो जाते है उसका नाम है समझदार मानव ऐसा समझदार मानव इन सब का सुरक्षा करता है न्यायपूर्वक जीता है कोई दिक्कत इसमें ये के बाद क्या लगता है आपको? जी भैया जो जो भावना और अतिवाद की बात नहीं करता पर कुछ अध्ययन जैसे हमने यहाँ किए हैं कुछ और अध्ययन इस तरह से कहते हैं की जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट है वो तो मानव शरीर के लिए अनुकूल है ही नहीं कहीं ना कहीं वो जैसे मांसाहार विपरीत है वैसे ही वो भी विपरीत है एक मिनट और चुछ हम सिर्फ स्वाद पनीर आइसक्रीम के लिए खाते हैं ठीक बात मैं भी साल पर रहा हूं। तो मैंने ठीक से अध्ययन किया इसका जो ये रिसर्च हुई है वो एक पर्टिकुलर टाइप के गाय के ऊपर हुई है ये रिसर्च इंडिया में नहीं हो रही ये वाली रिसर्च हुई है अमेरिका वगैरह में अमेरिका में क्या हुआ की वहां पर जो गाय है वो होस्टन और जर्सी गाय हैं उनका जो प्रोटीन टाइप है वो डिफरेंट है मानव के बॉडी के साथ वो मैच नहीं करता है वो ए वन टाइप है ना ए वन टाइप है वेरस हमारे को जो मिल्क चाहिए वो ए टू टाइप मिल्क चाहिए हमारे बॉडी के डिजाइन से तो सिंस वो उनकी रिसर्च गलत ऐसा नहीं करें वो रिसर्च अपने आप में ठीक कह रही है लेकिन ये ध्यान नहीं जा रहा कि सारी रिसर्च जो है वो हम ए टाइप ऑफ मिल्क पर कर रहे हैं है ना तो अगर हिंदुस्तान में भी जैसे भैंस है तो भैंस पे भी आप रिसर्च करेंगे तो वही परिणाम आने वाले हैं। लेकिन गाय है देसी गाय जिसको हम कहते हैं जिसमें हम्प होता है उसमें ए टाइप मिल्क होता है उसका हार्मोनल डिजाइन पे डिपेंड करता है बकरी ये टू टाइप मिल्क होता है ऊँट होता है ए टाइप मिल्क होता है इनका दूध मानव शरीर के लिए उपयोग हो सकता है काफ़ी कुछ मैचिंग होता है जितना पतला होता है इनका दूध क्योंकि हमारे को पतला दूध चाहिए मानव शरीर को पतला दूध चाहिए और आपको तगड़ा दूध चाहिए कितना लफड़ा हो गया क्योंकि आपको लगता है तगड़े से ताकत आएगी मलाई चाहिए उसमें है ना जबकि मलाई हमारे शरीर में नुकसान करती ये बात समझ में आना चाहिए ठीक है जी इतनी बात करके पूरी करें भावना के बारे में कल बहुत सारे लोग बच्चे डिस्कस कर रहे थे भावना को ठीक से समझो भैया जी पूरा कर लें इसको गौशाला है शाम को जाना एक गाय वहाँ खाना खा रही है और आप एक डंडा उठा लो भावना क्या चीज समझ लेते हैं अभी आप डा उठा लोगे तो गाय घास खा, खाना बंद कर देखना शुरू कर देगी और डंडा वापस रख दो तो वापस खाने लग जाते ठीक अब हम इसको भावना बांधते हैं ये भावना भावना नहीं है अभी शांता अभी लंच करेगी है ना? और ये विद्या डंडा उठा लेगी तो ये शांता अब खाना खाने वाली नहीं है अब विद्या का डंडा रख भी देगी ना तो भी ये खाने वाली नहीं है अब वो सोचना शुरू कर देगी बेटा देख तू डा उठाया तो उठाएज क्यों भावना समझ में आई भावना समझ में आई संबंध और संबंध के प्रति स्वीकृति और स्वीकृति का नाम भावना लिखो कुछ भी चीज को भावना मान के बैठ रहे थे संबंध में स्वीकृति की अपेक्षा संबंध में स्वीकृति की अपेक्षा और स्वीकृति पूर्वक जीने की योग्यता संबंध में स्वीकृति की अपेक्षा और स्वीकृति पूर्वक जीने की योग्यता को भाव कहते हैं। पहले हिंदी में कर लें। संबंध में मतलब मेरे आपके संबंध है तो आप मैं चाहता हूं कि आप आप, आप आपके मन में मेरे प्रति स्वीकृति हो मेरे मैं चाहता हूं मेरे मन में आपके प्रति स्वीकृति हो तो इस स्वीकृति की एक्सपेक्टेशन है एक्सेप्टेंस की एक्सपेक्टेशन म्यूचुअली हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाए उसकी एक्सपेक्टेशन मेरे में है और एक्सपेक्ट मैं कैसे एक्सेप्ट हो जाऊँ उसका कॉम्फिडेंस मेरे में है इसका नाम है भाव भावना क्या है हिंदी में समझ में आया संबंध में है ना स्वीकृतियों की अपेक्षा एवं स्वीकृतियों के अर्थ में जीने की योग्यता बराबर भाव ये समझ में आया इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है इन और रिलेशनशिप वी वी वी हैवे इन ए डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड बाय माई फेलो ह्यूमन बींग्स एंड द सेम वे आई कुड एक्सेप्ट एवरी वन दिस इज वन इज एक्सपेक्टेशन एंड द अदर वन इज दैट कॉम्पिडेंस हाउ हाउ शुड आई लीव सो दैट वन कैन है ना एक्सेप्ट मी this is called a feeling, this is called a भाव तो अभी हम कैसे जी रहे हैं भ्रमित मानव कैसे जी रहा है भ्रमित मानो कैसे जी रहा है पहले वाले भाग में जी रहे कि दूसरे वाले भाग में भी जी रहा है ना कॉम्पिडेंस डेवलप नहीं हो पाया तो इनकॉम्पिडेंट है तो खाली लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि लो आप सब लोग मुझे मुझको कैसे मैं जीव कि आप मुझे स्वीकार कर सको कैसे मैं समझूं कि आप सब मुझे स्वीकार हो जाओ इसकी अभी कमी है इसको अभी हम कल सुबह और समझेंगे परिवार को लेकर आज जीवन को लेकर बहुत सारी बात करने वाले हैं ठीक है यह बात ये, ये, ये बात जी. समझ में आ गया तो भाव नाम की चीज केवल और केवल आदमी में होती है जानवरों में नहीं होती जानवरों में कोई एक्सेप्टेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं है है ना गाय अपने बच्चे के लिए लड़ती है लोगों से और यदि गाय का बच्चा ही हरा चारा खाने लगे तो उठा के बाहर फेंक के खुद चारा खाने लगती है गाय के बच्चे को हाफ लगाने जब आपको मारेगी है ना पूरी सेवा करेगी उसकी और जैसे यदि उसने उसके चारे में मुंह डाला हो गया कोई संबंध वही कोई एक्सपेक्टेश उठा के बाहर कितने बार बच्चे यहाँ मरते हैं गाय के खुद गाय मार देती है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए वहाँ कोई फीलिंग नहीं है वहाँ कोई भाव नहीं है भाव क्या चीज है उसके साथ हम ब्रेक करने वाले भाव क्या चीज है ठीक से सोचिए आप ये चाहते हो कि सारे लोग आपको स्वीकार हो जाएं आपके अंदर स्वीकृति हो किसी एक आदमी के प्रति भी अस्वीकृति हो तो हमको पीड़ा होती कि नहीं होती यार वो आदमी क्या बार बार पूछता रहता है यार वो आदमी ने क्या दाढ़ी करके कर रखी है यार उसको तो बोलना ही नहीं आता उसको पता चले ना चले आप दुखी होते हैं या सुखी तो आपके अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप सबको स्वीकार कर पाओ और लोग भी आपको स्वीकार करें ये आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है या नहीं तो भ्रमित मानव में ऐसा है या नहीं है भ्रमित मानव में ऐसा है हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं थोड़ा सा चाय पिकाइए फिर एक्सप्लेन करते हैं